राम मेरा मेरा वीरम दे राम दे जे राम सी राम दे राम जे जे राम सी राम मेरा मेरा राम सी राम मेरा राम दे जे राम वीरम मेरा मेरा राम राम राम सी राम दे राम दे जे राम सी राम दे राम दे जे राम सी राम मेरा मेरा राम सी राम मेरा राम दे जे राम वीरम मेरा मेरा राम राम राम सी राम दे राम दे जे राम सी राम दे राम दे जे राम वीरम मेरा मेरा राम तत्मते राा ओ नम परमंसास्वादितकमदा भक्तजनिवासाय बागीशायस्य चंद्रवी यस्य यस्यास्ते से वक्षसी यदि विश्व सर्व नवलक्षण लक्षितम श्री विश्वर्वैषाद नवलक्षणलक्षणाख्यम पर जग्ध प्रहलाद ंदरिका व्यासंदरीशुशनकीष्मन वसी विभीषणा पुण्या मां परम भारगवता छाकतरुभ्युभ्य पति पावने वैष्णव्यो नमो नमः सीतानाथ सरम्मा ंद मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती तो जयं जयर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद वंदन किए नाशें वि जय राम जय जय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 राम जय शी ताम राधे दे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्यामे रा दे राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम राधे श्या्या्याम राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम जय रघुनंदन जय शाम सिया जान के बल् से जाने की बल्व से कमला भी भी कमला भी मेरा मिथिला ू सीतारा अगर शरियो सीतारा कमला बिंदा कमला बिंदना मिथिला अगल अवध दू सीता सर खुशी का जय शिया राम जय जय हनुमान जय जय जय संकट मोचन कृपा कृपाण संकट मोचन कृपा हाँ जय जय विघ्नुमा जय जय विघ्न हरण हनुमा राम नाम शि श्री हनुमा रामसिया हनुमा प्रभु मन रशिया श्री हनुमान प्रभु मन बसिया श्री हनुमान रघु मन बसिया श्री हनुमान ब्रहु मन बसिया श्री हनुमा सूर्य के बबुआ श्री है हो ईश्वरीज के बबुआ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 दे दा, दे दे दा। श्री राम श्री सीता रामना महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गौ माता की जय श्री चौरासी को सूर्यमंडल धाम की जय सपरिकर भागवत महापुराण की जय श्री मिथिला धाम की जय श्री कनक भवन बिहारणी बिहारी जी सरकार की जय श्री गरीबनाथ बाबा महाराज की जय श्री संत सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम हर हर महादेव हरिशरण भक्तवांछाकल्प तरू भक्तवत्सल शरणागतवत्सल दीनबंधु दयासिंधु कृपासिंधु, श्री युगल सरकार की महति कृपा करुणा से श्री मिथिला धाम में मुजफ्फरपुर के इस पवित्र रानी सती दादी धाम में पूज्य संत महपुरुषों की पावन सन्निधि में संकीर्तन सम्राट प्रात स्मरणीय श्री प्रेम विक्षुजी महाराज की पावन प्राकट्य स्थली में हम आप सब पूज्य संतों की सन्निधि में विराजमान होकर मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं हम लोग श्रीमद् भागवत का विगत दो दिनों से श्रवण कर रहे हैं भागवत का बीज क्या है बीज से ही वृक्ष होता कि नहीं भागवत का बीज क्या है भागवत का बीज केवल इतना है मरने वाले को क्या करना चाहिए यही भागवत का बीज है यहीं से भागवत प्रकट हुआ राजर्षि परीक्षित ने परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव का पूजन करके केवल एक ही प्रश्न किया है हे भगवन पुरुष से यत कार्यम मृियमाणस्य सर्वथा सर्वथा म्रियमाणस्य पुरुष से यद कार्य तदगुरू सर्वथा मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाले मरणाभिमुख मरणशील मुमूर्ष व्यक्ति का क्या कर्तव्य है भागवत कहित ही बीज मरने वाले को क्या करना चाहिए अब देखो मरणाभिमुख मरणशील मियमाण शब्द के अर्थ का जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल राजर से परीक्षित का प्रश्न नहीं है अपितु सृष्टि में जितने शरीरधारी हैं सभी का प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए कोई रहने वाला भी है रहने वाला कोई है सभी मरने वाले हैं सभी मुर्ष हैं मरणाभि मुख हैं मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं प्रमादी अज्ञानी जीव नहीं समाता है कि हमारे जीवन की पच्चीसवीं वर्षगांठ आ गई रजत जयंती वर्ष और 50 में स्वर्ण 75 में हीरक, शताब्दी तो किसी किसी के भाग्य में सबके भाग्य में नहीं लेकिन वह उन्हें यह विचार करना चाहिए करुणा में श्री ठाकुर जी ने अतिशय कृपा करुणा करके हमें जो जीवन दिया था जो आयु दी थी उसमें से 25 वर्ष नष्ट हो गए 50 वर्ष नष्ट हो गए जितने वर्ष नष्ट हो गए उनका तो पता चल गया इतने साल हमारे जीवन के नष्ट हो गए और कितने वर्ष नहीं कितने महीने नहीं कितने दिन नहीं अब हमारी आयु के कितने क्षण बाकी है यह किसी को पता है किसी को पता कोई विश्वास पूर्वक कह सकता है कि अपनी आयु के संबंध में हमारे सहित यहां जितने लोग बैठे हैं कोई निश्चय नहीं कर सकता इसलिए साधक प्रकृति के लोग अपना जन्म दिवस मनाने में भूलते नहीं वे तो मृत्यु दिवस की प्रतीक्षा करते हैं जन्म दिवस नहीं वे मृत्यु दिवस की प्रतीक्षा करते हैं हे नाथ ऐसी कृपा करें हे श्री महामणिमाय सर्व समर्थ पतिथ पावन नाम महाराज ऐसी कृपा करें अंतिम क्षण में हृदय में जिह्वा में आपका नाम हो नेत्रों के सम्मुख आपका रूप हो हमारा अंतिम बन जाए, सभी जीव मृत्यु को बढ़ रहे हैं इसलिए केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है सभी शरीरधारियों का प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए सभी, सभी मरने वाले, वाले। कोई निश्चय नहीं किया जा सकता है कि किसके जीवन में अभी कितना क्षण बाकी है कोई बालक है और इस भूल में है कि हम बूढ़े होके भजन करेंगे तो क्या निश्चय किया जा सकता कि बूढ़ा हो गई अरे कितने गर्भ में समाप्त हो जाते हैं कितने गर्भ के बाहर आकर बाल्यकाल में सही सब में ही संसार से चल बसते हैं कितने तो युवावस्था की दहली पर पैर रख के भी चले जाते हैं कितने तो विवाह मंडप की ओर जाते, जाते जाते भी विदा हो जाते हैं मृत्यु कोई आयु देखती है क्या मृत्यु कोई समय देखती है क्या मृत्यु किसी व्यक्ति को देखती है क्या वृंदावन में श्री बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया उन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है स्वामी अनन्न्य रसित निरपति श्री हरिदास जी महाराज वे कह रहे हैं के अरे जीव तो भगवान नाम लेने में आलस क्यों करता है हरि के नाम को हरी के नाम को आलस क्यों करत हे रे काल फिरत सरसा रे के नाम को आलस क्यों रे है हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दरबारे क्या हुआ बेर कछू नहीं जानत बेर कुबेर कछू नहीं जानत काल बेर कुबेर कुछ नहीं जानता जाना चढ़ो बिरत कंधे कंधे पर, पर चढ़ा घूम रहा है काल बेर कुबेर कछु नहीं जानत बेर कुबेर कछू नहीं जानत चढ़ो फिरत का कहे कछू न चलत जब आवत अंत की आ दे हरिदास कछू न चलत जब आवही अनंत की आंदे के नाम को आवस क्यों करत है रे काल सरसादे। इसलिए प्रमाद रहित होकर कर भगवत नाम स्मरण करना चाहिए श्री अग्रस्वामी जी का वाक्य अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास अगर भजन अग्रस्वामी जी का श्री नाभाजी के गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास क्यों क्योंकि नदी किनारे रूख खड़ा जब तब होए विनाश भयंकर बाढ़ की गंगा जी और उनकी कगार पर कोई वृक्ष लगा हुआ है नीचे से मिट्टी बह गई है नए अटका हुआ है पेड़ कूल पर किनारे पर अब कोई कहे कि इस वृक्ष की कितनी आयु कहा जा सकता है कब एक लहर तेज आएगी वह कगार गिर पड़ेगी और वृक्ष भी बहता हुआ गंगा जी में चला जाएगा ऐसे ही काल रूपी नदी के कगार पर लगा हुआ यह देह रूपी वृक्ष है कब एक झटके में यह चला जाएगा नहीं कहा जा सकता इसलिए केवल परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है परीक्षित जी का कार्य तो इतना ही है कि हम सब लोगों को ये प्रश्न करना चाहिए था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों के प्रतिनिधि बनकर वे पूछ रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए हम सबके प्रतिनिधि बनकर पूछ रहे हैं ये प्रतिनिधित्व तो पूर्वक किया गया प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए और नारायण इस प्रश्न को यही भागवत जी का बीज है इसी प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण भागवत जी की कथाएं मरने वाले को क्या करना एक प्रश्न में एक वाक्य में प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए और एक वाक्य में उत्तर है तस्मात्त सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिश्रोतव्य कीर्ति तब्य स्मरत्य स्थित एक, एक वाक्य, वाक्य में उत्तर है परीक्षित मरने वाले को अपने परम कल्याण की कामना से केवल तीन ही कार्य करना चाहिए तीन ही साधन करना चाहिए चौथे की ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता ही नहीं पहला श्रोतव्य सुनना चाहिए पहला है श्रवण नवदा भक्ति में पहला श्रवण है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम ये जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहली भक्ति क्या है श्रवण और श्रवण कब होगा बिना संतों की शरण में गए बिना संत सदगुरु का चरणाश्रय प्राप्त किए बिना श्रवण भक्ति का आरंभ नहीं होगा इसलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर गति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान इत्यादि प्रकार से वर्णन वर्ण तो प्रथम भगत संतन कर संगा और जब संतों का संग मिलेगा राम जी तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा संतों का सानिध्य प्राप्त होते ही कथा में रुचि अपने आप जग जाती है अपने आप सबसे पहला है श्रवण आज जो कुछ हम आपको भगवान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है भले ही वह जानकारी मौखिक ही सही मौखिक ज्ञान प्राप्त हुआ पर हम आपसे पूछते हैं उस मौखिक जानकारी का भी हेतु क्या है वो मौखिक ज्ञान भी जो भगवान के संबंध में हमें प्राप्त हुआ उसका आधार क्या है बोली बिना श्रवण के मिला क्या अरे भगवान के ज्ञान तो छोड़ दीजिए बिना सुने संसार का ज्ञान भी नहीं होता बिना श्रवण के लौकिक ज्ञान भी नहीं होता बालक बालिका विद्यालय में जाके सुनते ही तो हैं मास्टर पढ़ाता वो सुनते तभी ना ज्ञान होता है मैं अब आप कुछ ना कुछ सुनाते तभी ना बच्चों को ज्ञान होता है। ये पाप ये पिताजी हैं ये उू जी है ये मामा जी हैं ये नाना जी छोटे बच्चे को कौन ज्ञान कराता श्रवण के द्वारा ही घटपट आदि लौकिक पदार्थों का ज्ञान होता है श्रवण के बिना जब लौकिक पदार्थों का ज्ञान संभव नहीं है तो बिना श्रवण के सर्वथा अलौकिक जो परमात्मा है उनका ज्ञान कैसे हो बक्सर में कथा हो रही थी श्री सीताराम विवाह महोत्सव और पूज्य श्री मुरारी बापू जी आकर विराजे उनको जाना था जल्दी लेकिन वो तो विराज गए तो विराज गए कपिलोपाख्यान चल रहा था पहले उनके बोलने का भी विचार नहीं था उन्होंने कह दिया था हम बोलेंगे नहीं लेकिन भगवत इच्छा से श्रवण संबंध में दास ने ये बात कही जब लौकिक पदार्थों का ज्ञान बिना श्रवण के नहीं होता तो सर्वथा अलौकिक जो परमात्मा है परमात्मा संबंधी ज्ञान है उसका, उसका ज्ञान बिना श्रवण के कैसे होगा इसलिए यदि हम यह कहें कि भगवत प्राप्ति का आत्म साक्षात्कार का अपरोक्षानुभूति का एकमात्र साधन श्रवण है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को सुनकर के बापू जी इतने झूम गए बोले हम बोलेंगे फिर श्रवण के ऊपर बहुत अच्छा बोला बहुत सुंदर बोला श्रवण के ऊपर हम समझते हैं शायद आधा घंटे से ऊपर बोले होंगे वस्तुतः सुनना आ जाएगा जिस दिन उस दिन भगवान निकट आ जाएंगे अरे इतने निकट आ जाएंगे कि आपको तो लगेगा कि ठाकुर जी संसार की प्रत्येक वस्तु भले हमसे दूर हो पर हमारे राम जी हमसे दूर नहीं श्रवण की महिमा यह है कि श्रवण करने वाले को अपने भीतर ही राम जी दिखने लग जाते अरे राम जी अपने भीतर राम जी नहीं ठीक से सुनने वाले को अपने में ही राम जी नहीं दिखाई पड़ते सब में राम जी दिखाई पड़ने लगे सब में ठाकुर जी दिखाई पड़ने लग जाते। ज्ञान की भक्ति की सर्वोच्च कक्षा यही है अपने आराध्य का सब में दर्शन होने लगे स्ती रहे राममय सृष्टि यही उपाय है इसलिए पहला साधन कल्याण कामी पुरुष को पहला काम क्या करना चाहिए श्रवण सुनना चाहिए कहने की अपेक्षा सुनने में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए कहना भी चाहिए लेकिन, लेकिन कहने के अपेक्षा श्रवण में सुख अधिक, अधिक, अधिक है सुनना चाहिए श्रवण के बाद कीर्तन बताया श्रोतव्य कीर्तितव्य से कीर्तन करना चाहिए अब देखिए बहुत ध्यान से सुने श्रवण के बाद कीर्तन क्यों सबसे पहले कीर्तन की परिभाषा क्या है यह समझना चाहिए हमारे अमर कोशकार वे कह रहे हैं उच्च भाषा तु कीर्तनम कीर्तन किसको कहते हैं उच्च भाषा तो कीर्तनम उच्चस्वर में अपने प्रेमास्पद के नाम रूप लीला गुण और धाम अथवा अपने प्रेमास्पद के भी जो प्यारे संत सदगुरु भक्त हैं उनके भी नाम रूप लीला धाम इनका प्रेम पूर्वक उच्च स्वर से उच्चारण करना ये कीर्तन है इसलिए कीर्तन में केवल नाम कीर्तन ही कीर्तन नहीं है रूप कीर्तन भी है लीला कीर्तन भी है धाम कीर्तन भी है और नाम रूप लीला धाम में रचे पचे महात्माओं के नाम रूप लीला धाम का भी कीर्तन है नाम, नाम कीर्तन कर सीता राम सीताराम सीतारा राम श्याम जय देशां राम गे सीता सीताराम देशां गीतारा दे देशे नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, नाम कीर्तन नाम कीर्तन में नाम संकीर्तन तो है ही है, नाम महिमा का कीर्तन कीर्तन भी नाम नाम है, महिमा परक जो पद हैं, भजन हैं, संतों की वाणिया हैं, उनका उच्चारण भी नाम कीर्तन है क्योंकि नाम के महात्म्य का वह कीर्तन रे मन कृष्ण नाम कही लीजे गुरु के बचन अटल करमा नहीं साधु समागम कीजे पढ़िए गुनिये भगत भागवत और कथा कथित कहा कथि कीजे कृष्ण नाम बिन जन्म बाद कृष्ण नाम रस वयो जात है तो पीजे सूरदास हरिशरण ता जन्म सफल कर ली जय रे मन कृष्ण नाम कह ली जय रे मन कृष्ण नाम कह ली ये नाम कीर्तन और रूप कीर्तन रूप कीर्तन में जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन होता जैसे गोपाल गोकुल बल्ल प्रिय गोप गोसुत बल्ल गो पाल गोपूल बल्ल a बस की सोरे सोने करुणा कर विशाल हैं इत्रवत विचित्र सव दातु भववयो संत विचित्र सव दातु भवच सुनो राम समझ गूटी कीर्तन लीला कीर्तन प्रथम करी हरि माखन चोरी वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय कोरी, लीला क्या प्रथम करी, करी हरि माखन चोरी वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज को मन में यह विचार कर ब्रज घर घर सब जाओ गोकुल जन्मो सुख कारण सब मा माखन खाओ बाल रूप जसुमति मोही जाने मिले सुख भोग सूरदास यों कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रजलो ये मेरे ब्रुज ये मेरे ब्रजलो नाम, नाम कीर्तन रूप कीर्तन लीला कीर्तन धाम कीर्तन, कीर्तन। दिव्य धाम पुरी सुहाव देवधाम सुहा किस्के परयू परयूपा जागार प्रया प्रया प्रयास समीब आवियार अ प्रिय अ प्रिय मो महा बासी महा जोर चार जग अप जग अप संसार ये धाम की अरे मन वृंदा विपिन निहार विपिन राज सीमा के बार हरिहू को जज के मिले कोट चिंता मणि कदपिन हाथ पसार जैसी श्री भट धूल धूसर यह आशा पुरधार अरे मन श्री वृंदा विम कीर्तन नाम कीर्तन रूप कीर्तन लीला कीर्तन धाम कीर्तन एक और कीर्तन गुण कीर्तन पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के तो वाणी साहित्य का नाम है भक्त भगवंत तो गुण कीर्तन का ए सो को उदार जगमान ए को उदार जगमान ए को उदार ए सो उदार जगमानी सेवाओ रवे वरी से कुमार से, आ, से ए, ऐसो सो पुरा सो जतन करी नहीं पावत शोगत जो आग जतन करी नहीं पावत मुनियावरी का सो नवुत्री जाभु बहुत जो संपत्ति दस शीष अरप करी रावण शिव पर जो संपति दस शीष अरप करी रावण शिव परो सम्पदा विभेशा ऐसो ऐसो को सकु सखी सकुश तुलसीदास सब बात सकल सुख जो मन चीमन तुलसीदास सब मानि सरल सुख जो मन मेरो चीम काम सब पूरन कौ तो भजा काम सब पूरन पूरे कृपाण गी hero aa tai kripa nidhero hai so ko ga jalmahi hai so ko ga jalmahi कीर्तन की व्याख्या करने के लिए हमको चारों पांचों चीजें लेनी पड़ेंगी नाम कीर्तन रूप कीर्तन लीला कीर्तन गुण कीर्तन और धाम कीर्तन और ये पांचों भगवान में भी बनते और भगवान के भक्तों में भी बनते भगवान के भक्तों का भी नाम कीर्तन भगवान के भक्तों का भी रूप कीर्तन भगवान के भक्तों की भी लीला का कीर्तन और भगवान के भक्तों के धाम का भी कीर्तन और भक्तों के गुणों का भी कीर्तन इतने गुण जामे सो संत अब ये संतों का गुण कीर्तन हो गया इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य जसावत श्री मुख कमला कितने गुण हैं संतों में इतने गुण जामे सो संत हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत परदाया हिंसा दंभ लोगल त्याग विश्व माया सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य वचन सबको सुखदायक गई अन्य मृत ए इतने गुण जामे सो सम इंद्रीजित अभिमान जाके करे जगत को पावन भगवत रसिकता सुखी संगति तीन होता तुम सा महाराज जी भगवान के भी नामों का कीर्तन तो होता है भक्तों के नामों का भी कीर्तन होता है एक समय की बात है महाराष्ट्र पंढरपुर की बात यह घटना श्री तुकार जी के जीवन काल की घटना है भगवत धाम जा चुके हैं सर उनके निकट का, काल की ही घटना है श्री पंडरी जी के पुजारी ने ठाकुर जी को सैन करा दिया आपने दर्शन, दर्शन किया होगा पंडरपुर जाकर किया दर्शन अरे महाराज जरूर दर्शन करना चाहिए अद्भुत ठाकुर है कलिकाल में बहुत लीला की पंडरीनाथ जी ने तो ठाकुर जी अचल विग्रह तो भावना से सेज पधराई जाती है और भावना से उनको सेन कराया जाता तो पुजारी जी ने पुजारी जी ने सेज पधराई और भावना से सेन आरंभ किया वो जी बहुत उच्च कोटि अवस्था के थे, ध्यान ध्यान में में वे नित्य दर्शन करते जी अब सेज़ पर पड़ गए। लेकिन आज जब झांकी का दर्शन करते तो उनको विलक्षण झांकी दिखाई पड़ रही थी श्री पंडरीनाथ जी दोनों चरणों में नूपुर बांधकर हाथ में करताल लेकर नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं ज्ञान देव तुकार ज्ञान देव तुकार कीर्तन कर रहे विलक्षण कीर्तन भक्त नाम संकीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी बार बार ध्यान करते ठाकुर जी सेज पर पौड़े ने। मन में आया कि चले देखें तो सही तो जैसे ही मंदिर खोला तो देखते हैं रुक्मणी जी ताली बजा रही है ठाकुर जी नाच रहे पुजारी दर्शन करके, करके प्रत्यक्ष आवाक रह गया बोले जय जय बहुत रात हो गई आधी रात हो गई अब तो सैन करो जी बोले इन भक्तों ने अहर प्रेम में विहोर होकर राम रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी कीर्तन किया है तो ये यथाम प्रपत जनते हम हमें भी इन भक्तों के नाम कीर्तन में सुख मिलता है इसलिए हमको सुख लेने दो इस कीर्तन में विक्षेप मत करो पुजारी ने कहा महाराज आज तो कोड़ जाओ अर्ध रात्रि से अधिक समय हो गया पर थोड़ी देर बाद मंगला का समय हो जाएगा अब आपके इसी में प्रसन्नता है तो भगवन नाम संकीर्तन के साथ अब महाराष्ट्र में भक्त नाम संकीर्तन भी किया जाएगा और आज भी पंडित नाथ जी के सामने जाकर लोग जोर से कीर्तन करते हैं ज्ञान देव तुकाराम ज्ञान देव तुकाराम ज्ञान देव तुकाराम ज्ञान देव तुकाराम ज्ञान देव तुकाराम ज्ञान दे तुकारा ज्ञान दे छुटकारा ज्ञान दे ज्ञान दे तुम्हारा ज्ञान दे दे हो हां ज्ञान दे छुटकारा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 मा ज्ञानदेव तुकार राम देव तुकार ज्ञानदेव भक्त नाम संकीर्तन देखिए पहला श्रवण श्रवण के बाद दूसरा कीर्तन श्रो, तीन, तीन काम करना चाहिए मरने वाले कल्याण कल्याण श्री मदन बाबा संकेत कर रहे हैं कि नाभाजी का दोहा कह तो दीजिए कह देते लाख बार हरी हरी कहे एक बार हरिदास सीताराम प्रसन्न हो भाके नाम क्योंकि ठाकुर जी को भक्तों से बड़ा प्रेम है भगवान नाम के उच्चारण से भक्त नाम के उच्चारण में जा ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता है पहला काम कल्याण कामी पुरुष को ए, ए, केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है हम सबके लिए पहला, पहला साधन है स्रोत सुनना चाहिए दूसरा साधन कीर्तन रूप कीर्तन लीला कीर्तन धाम कीर्तन गुण कीर्तन करना चाहिए, चाहिए। देखिए श्रवण के बाद कीर्तन क्यों है बहुत ध्यान से सुने बहुत से लोग श्रवण तो खूब करते हैं श्रवण खूब करते हैं दो घंटे ढाई घंटे चार घंटे सुना और सुनने के बाद तुरंत प्रपंच की चर्चा में लग गए इसका मतलब सुना नहीं सुनने में भगवान के नामरूप गुण हमारे भीतर भरने चाहिए वो तो भरे नहीं दुनियादारी की चीजें ही भरी रही संसार के दोष गुण ही भरे रहेंगे। क्योंकि जो भरा होगा वही ना निकलेगा इसलिए श्रवण के बाद यदि कीर्तन हो तो श्रवण सफल है यदि श्रवण के बाद कीर्तन नहीं हो रहा है तो श्रवण व्यर्थ है बिना किसी लाग लपेट के करें श्रवण व्यर्थ है हाँ इतना जरूर उसको लाभ श्रवण का मिल गया कितनी देर झूठ बोलने से बच गया लड़ाई झगड़ा से बच गया व्यसन से बच गया इतना लाभ तो उसको हो गया लेकिन जो श्रवण का लाभ होना चाहिए वो नहीं श्रवण का फल कीर्तन है आप यहां से सुनकर के जब जावे तो ऐसी खुमारी चढ़ जाए श्रवण की ऐसा नशा चढ़ जाए श्रवण का कि जैसे गौ माता पहले खा लेती हैं, हैं और इसके बाद फिर जुगाली, प्र जुगाली गाली करती गाली हैं जुगाली करके जानते हैं ना।, ना वो ऐसे नले आगा से गले से उनके ग्रास मुख में आ जाता है और फिर ऐसे ऐसे गौ करती है और उस समय गाय बड़े ऐसे समाधि सी स्थिति में होकर करते एकदम एकदम अर्ध निर्मिलित नेत्रों से शांत बैठ करके मुंह मिलाते हुए जुगाली करती है गाय ऐसे कथा सुनने के बाद हम जुगाली करें क्या सुना क्या सुना ना? आज कितनी अच्छी बात आई दुनियादारी की बातें बिल्कुल नहीं भूलती हैं। और सत्संग की बात बिल्कुल भूल जाती है इसका मतलब आपने सुना ही नहीं एक कथा सुना दे महाराजा विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संबत चलता है उनके दरबार में एक स्वर्ण मूर्ति बनाने वाला स्वर्ण मूर्तिकार आया उसने समान वजन की और समान आकृति की पांच तीन स्वर्ण की पुतलिकाएं महाराज विक्रमादित्य को भेंट की सोने की तीन प्रतिमाएं जो समान लंबाई चौड़ाई की थी समान कलाकारी उनमें थी और वजन भी उनका समान था वजन भी कमती बढ़ती नहीं था और महाराज के सामने टेबल पर रख दिया और कहा महाराज ये हम भेंट तो लाए हैं पर आप गुणग्राही हैं, हमारी इस कला का मूल्यांकन मूल्यांकन कीजिए हमारी इन तीनों पुत्रिखाओ का मूल्यांकन आपके सरकार दरबार में बड़े बड़े गुणी लोग बैठे हैं विद्वान लोग बैठे हैं हमारी कला का मूल्यांकन किया जाए अब लोग उसको तोड़ते उसकी नक्काशी देखते उसकी कारीगरी देखते तो सब कहते जब तीनों बिल्कुल एक जैसी हैं बाल के बराबर भी अंतर नहीं है तो फिर ये तीनों मूर्तियों की कीमत एक जैसी होनी चाहिए इसमें न किसी की ज्यादा और न किसी की कम मूर्तिकार संतुष्ट नहीं हो पा रहा था वह कहता था कि बड़े दुख की बात है महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में मेरी कला की बारीकी का मूल्यांकन नहीं हो रहा है कोई नहीं बता पाया अंत में विक्रमादित्य जी ने महाकवि कालिदास जी की ओर देखा कालिदास जी विराजमान थे महाराज आज्ञा बोले आप पंडित राज हैं आप इस कलाकार की मूर्तिकार की मूर्ति कला का, का मूल्यांकन कीजिए कालिदास जी ने भी ऊपर नीचे से देखा एक जैसी मूर्ति क्या इसने विशेषता इसमें की है तब तक उन्होंने एक विशेषता देख ली उन तीनों मूर्तियों के कान में छेद है यही कोई कलाकारी है कालीदास जी ने बारीक सोने का तार मंगाया और एक मूर्ति के कान में डाला वो कान में डालती इधर से निकल गया दूसरी तरफ से निकल गया उस मूर्ति को कालीदास ने अलग रख दिया दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो उसके इधर छेद नहीं था इधर छेद था बारीक छेद मुंह में था तो वो तार जब घुसाया जबरदस्ती तो इधर तो आगे था नहीं वो मुंह से निकल आया बाहर उसको अलग रख दिया और एक आ... मूर्ति तीसरी मूर्ति जब उठाई और उसके कान में तार डाला तो वो तार न मुंह से निकला न दूसरे कान से निकला सीधे भीतर चला गया बाहर निकले नहीं भीतरी जाके अटक गया कालिदास बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा महाराज इस मूर्ति मूर्तिकार ने एक बड़ी बारीक शिक्षा दी है क्या शिक्षा दी है बोले आपके आप दरबार में तीन, तीन तरह के लोग हैं बोलो वृंदावन बिहारी तीन, तीन तरह के, के लोग हैं लो आपके दरबार में तीन तरह के कैसे कैसे सृष्टि में ही तीन तरह के लोग होंगे जिस मूर्ति के यहां तार डालने से इधर निकल गया भले ही वह एक किलो सोने की मूर्ति है पर उस मूर्ति की कीमत है दो कौड़ी कितनी कीमत है दो कौड़ी कौड़ी चलती थी ना पहले कौड़ी दो कौड़ी उसकी कीमत है दो, दो करोड़ी कीमत, कीमत है उसकी और दूसरी जो मूर्ति जिसके कान में तार डालने से मुंह के मार्ग से बाहर निकल गया उसकी कीमत जितना सोना है उस सोने की कीमत तो है ही है इसको 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में उड़ दी जानी चाहिए सोने की और मूर्ति कला की कीमत के अतिरिक्त सौ स्वर्ण मुद्रा इसको और दी जानी चाहिए तीसरी जो मूर्ति जिसमें तार कान से घुसा कर से निकला ना दूसरे कान से निकला सीधे हृदय में चला गया इस मूर्ति की कीमत देने की ताकत महाराज आपके खजाने में नहीं है इस मूर्तिकार ने तीन प्रकार की श्रेणियां बताई हैं एक ऐसे होते हैं जो हैं तो सब सोने की पुतरिया हैं सब ठाकुर जी ने सोने की पुतलिका बना के भेजी है सब समान रंग रूप आकृति प्रकृति करीब करीब, करीब एक जैसी होती है हैं अरे कोई काला है तो कोई गोरा है हैं तो सब दो हाथ पांव वाले आदमी की नहीं सबके दो आंख है दो कान है हाथ पाँव है इंद्रिया वही है क्या अंतर है उसमें है? सब एक जैसे हैं लेकिन जिस ठाकुर जी रूपी स्वर्णकार की बनाई हुई मानव देह में रूपी पुतलिका में भगवान की कथा इस कान से जाती है और इधर से बाहर निकल जाती है भीतर प्रवेश नहीं करती वो चाहे जितना बुद्धिमान मनुष्य हो उसकी कीमत तो दो कौड़ी की दो कौड़ी का है कुछ नहीं किसी काम का आदमी नहीं हां जो सुनता है और सुनने के बाद दूसरे को सुना देता है याद कर लेता है दूसरे को सुना देता है वो भी मूल्यवान है क्यों अच्छी बात कंठस्थ करके दूसरे को सुनाया इसलिए उसको पुरस्कार मिलना चाहिए अच्छी बात है सुनकर के याद कर लिया आप दूसरे को सुना रहा है अपने को भी कुछ न कुछ लाभ मिलेगा दूसरे को भी लाभ मिलेगा वो मूल्यवान है लेकिन जो सुनकर के हृदय में धारण कर लेता है उसके उसका मूल्यांकन संभव नहीं वो तो ठाकुर जी की बनाई ऐसी सोने की मूर्ति है जिसका मूल्यांकन करने की सामर्थ्य विक्रमादित्य जी महाराज आपके खजाने में ठाकुर जी ने पुतलिया बनाया है सोने की पुतलिया हैं सोने की मूर्ति हम सबको बनाया है पर दो कोड़ी वाली मत बनो और हो सके तो केवल सुनकर सुनाने वाली मूर्ति भी मत बनो बनना ही है तो श्रवण करके धारण करने वाली मूर्ति हम सुन करके धारण कर लें हमारे भीतर, भीतर स्थित तो हो जाए एक बहुत अच्छे महात्मा थे जंगल में भजन करते थे उनके पास एक व्यक्ति गया बोला महाराज उपदेश दीजिए महात्मा भजन कर रहे नाम जप कर रहे थे सत्य घटना है महात्मा कुछ नहीं बोले उनका नियम था जब तक नियम पूरा नहीं हो जाए तब तक बोलते नहीं अब वो भी पक्का भगत महाराज बैठे रह गए कई घंटे बैठा थोड़ी थोड़ी देर में कहे महाराज कुछ उपदेश दीजिए फिर कहे महाराज कुछ उपदेश दीजिए महाराज का नियम पूरा हुआ बोले भाई तुमने परेशान कर रखा उपदेश दीजिए क्या पूछना है बोलो महाराज कुछ भी कह दीजिए तो महात्मा बोले कि हम तुमसे पहले एक प्रश्न करते हैं उसका उत्तर दे दो फिर हम उपदेश देंगे पूछिए महाराज बचपन से लेके अब तक आपने जो कुछ सुना है उसमें से कितना अमल किया है माता पिता से शिक्षक से संतों से गुरुजनों से विद्वानों से अब तक जो कुछ सुनकर आपने जाना है उसमें से आप अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं पहले ये ये उत्तर दे दीजिए चुप हो तब उन्होंने कहा हमसे हम हमारा सबसे बड़ा उपदेश यही है कि जितना जान चुके हो उसमें से एक तोला भी मान लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा यही हमारा सबसे बड़ा उपदेश है जितना जान चुके हो उसमें उस उस से एक तोला भी, भी मान लो तो काम बन जाएगा मनमोदन की भूख बुझाई मन के लड्डुओं से पेट भरेगा दीपक की चर्चा करने से क्या अंधकार की निवृत्ति होगी दीपक जलाने से अंधेरा भगेगा लड्डू खाने से स्वाद आएगा भूख बुझेगी ऐसे ही केवल भजन की चर्चा करने से स्वाद नहीं आ भजन करना पड़ेगा श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं बरवे रामायण एक कहीं एक सिखावत जपत न तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप हम दूसरे को सिखावे अच्छी बात है पर सिखाने के पहले स्वयं नाम जप करें स्वयं भजन करें स्वयं भगवान की आराधना उपासना करें बोलो भक्तवत्सल भगवान ने की इसलिए श्रवण के बाद कीर्तन यदि सुनने के बाद हम प्रपंच की चर्चा करते हैं तो हमारा सुनना सफल नहीं श्रवण के बाद कीर्तन और कीर्तन के बाद स्मरण कीर्तन रामजी समूह में होता है। और स्मरण एकाकी भी हो जाता है चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर अवस्था में राम सिमिर राम सिमिर यही तेरज रे राम सिमिर राम सिमिर यही काजरे। राम सिमीर, राम सिमीर, यही तेर बस केवल भगवान का स्मरण करो चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते पीते जगते हर समय केवल नाम स्मरण देखिए तीन साधन श्रवण कीर्तन और स्मरण श्रवण और स्मरण के बीच में है कीर्तन ये श्रवण है और यह स्मरण है।, है इसके बीच में यह कीर्तन है ध्यान से सुने इसका भाव क्या है कीर्तन अंगी है और श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। अंगी मध्य में होता है अंग उसके निकट होते है। अंग अंगी में अंगी प्रधान होता है इसलिए श्रवण स्मरण इनके बीच में जो कीर्तन है वो कीर्तन प्रधान है इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु महा जी ने अपने, अपने शिक्षाचक में घोषणा की चेतो दर्पण आर्जनम बव महादावाग्नि निरवापण श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवनम् आनंदा दिवन प्रतिपदम पूर्णाता सर्वात्म स्नपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम ये नाम संकीर्तन कैसा है चित्र रूपी दर्पण को पवित्र करने वाला है चेतो दर्पण मार्जनम कैसा है बोले संसार में लगी हुई अविद्या की आग को बुझाने वाला है दुनिया की आग बुझे न ना बुझे नाम का आश्रय लोगे तो नाम आश्रय लेने वाले की आग जरूर बुझ जाएगी। संसार को जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन आपके भीतर की, भीतर की आग बुझ जाएगी रागव देश की आग जो धधक रही है अपने भीतर वो बुझ जाएगा भव महादाग्नि निरवापणम और कैसा है नाम कीर्तन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला है पूर्ण चंद्र के समान। विद्यारूपी बधू का जीवन है चार वेद छह शास्त्र अष्टादश पुराण का पंडित हो बड़ा प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय हो, हो। किंतु यदि नाम में प्रीति नहीं है भगवान नाम में अनुराग नहीं है भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया है तो उसकी विद्यारूपी बधु मंगल सौभाग्य चिन्हों से रहित है वो विधवा के समान है उसकी विद्या सदवा नहीं है विद्या सदवा तभी है जब श्री नाम में अनुराग हो विद्या रूपी बधू का जीवन है नाम हमें श्री नानक जी का यह दोहा बहुत प्रिय लगता है और एक, और एक कैसेट, कैसेट में हमने ये दोहा श्री प्रेम जी महाराज के मुख से भी सुना एक कैसेट के माध्यम से नानक, नानक जी नानक का दोहा बहुत प्यारा विद्यावधु जीवनम की व्याख्या नाम लिया जिन सब लिया नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का वेद बिना नाम नरके गया पड़ी पड़ी चारों वेद बिना नाम नरके गया पड़ी पड़ी चारों वेद बिना नाम के नरक जाना पड़ा भले ही उसने चारों वेद पढ़े हों फिर भी उसे नरक में भटकना पड़ा इसलिए विद्या विद्यावधु जीवनम और नाम कैसा है बोले आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने वाला है आनंद आमुवर्धनम और कैसा है कहते प्रतिपदम पूर्ण स्वादनम हर अक्षर में पूर्ण अमृत का स्वाद दिलाने वाला है पूर्णा स्वादन और, और कैसा है नाम, नाम। कहते भैया शरीर का स्नान तो जल है किंतु आत्मा, आत्मा का स्नान अंतकरण का स्नान अंत का स्नान तो केवल भगवान नाम, नाम, नाम, नाम संकीर्तन है सर्वात्म परम विजय सबसे श्रेष्ठ है श्री कृष्ण संकीर्तनम ऐसा जो भगवत नाम संकीर्तन है वो ऐसा जो भगवत नाम संकीर्तन है वो जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है इसलिए श्रवण कीर्तन और स्मरण देखिए स्मरण की बड़ी महिमा है बहुत महिमा है स्मरण की लेकिन स्मरण से भी कीर्तन की महिमा ज्यादा है श्रवण की बड़ी महिमा है पर श्रवण से भी कीर्तन की महिमा ज्यादा है क्यों बोले श्रवण के बाद यदि कीर्तन नहीं किया गया तो श्रवण व्यर्थ है मान लो किसी ने बिना श्रवण के संत की कृपा से कीर्तन आरम्भ कर दिया तो कीर्तन विफल नहीं है बिना श्रवण के भी कीर्तन सफल है समझ रहे हैं बात श्रवण के बाद कीर्तन नहीं बन रहा है तो श्रवण सार्थक नहीं है किंतु कोई प्रेम भिष्छु जी महाराज जैसा महापुरुष आ जाए अब वो कह दे भैया केवल कीर्तन करो केवल कीर्तन करने लग जाए श्री राम जयराम जय जय राम तो भी उसका सफल है भले उसने नहीं सुना सुनना किस लिए है कीर्तन में परिपक्वता आ जाए कीर्तन में दृढ़ता आ जाए नाम की महिमा का बोध हो जाए नाम प्राप्त हो जाए नाम की शरणगति प्राप्त हो जाए इसके लिए सुनना है स्मरण में भगवान नाम स्मरण की बड़ी महिमा है बड़ी महिमा महाराज कहां तक कहें कौन कहे नाम महिमा को लेकिन जब स्मरण करता है स्मरण करता है तो स्मरण करने वाले को तो स्मरण का लाभ मिला है भीतर स्मरण हो रहा है हमको लाभ मिला है दूसरे को लाभ नहीं मिला है और जब और वही व्यक्ति स्मरण करने वाला जब कीर्तन करने लग जाता है हा हा हा कीर्तन करने लग जाता है तो चारण करने वाले को तो लाभ मिलता है उसको दुगना लाभ तो उसी समय मिल जाता है। एक तो वाणी का और एक खुद अपने कानों से श्रवण का कीर्तन और श्रवण भक्ति दो तो एक साथ हो जाती है और वो महा महा महिमा में भगवान नाम इस आकाश में जहां तक गूंजता है वो स... वहां तक के चराचर के प्राणियों को लगभग नाम प्राप्त हो जाता है महा महा महिमामय नाम का दान प्राप्त हो जाता है इसलिए संकीर्तन से बड़ा कोई दान नहीं है संकीर्तन अपना भी कल्याण करने वाला है और सभी का कल्याण करने वाला है। लोग बड़े परेशान हैं, हमारे यहाँ वास्तु का दोष है हमारे यहाँ शनिचर का दोष है शुक्र का दोष है तो राहु केतु का दोष है और पर कोई लाल धागा वाले के पास तो कोई पीला धागा वाले के पास तो कोई, पास तो कोई आ, कौन सा जंत्र मंत्र तंत्र भगवान जाने कहाँ कहाँ लोग बिचारे भटक रहे हैं वो तो टीवी वाले तो ऐसा दिखाते हैं कि बिल्कुल आप अभी पैसा खर्च करके ले आइए वो मशीन और क्या क्या चीज लाल धागा पीला धागा लोगों की फीस निश्चित है आहे? अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं हंसाने के लिए नहीं करें रोज अपने घर में आधा घंटे झूम के कीर्तन कीजिए कोई भूत प्रेत ग्रह की वास्तु की कोई बाधात घर में नहीं हो सकती कीर्तन कीजिए कीर्तन कीजिए कैसे कीजिए कीर्तन जैसे हनुमान जी कीर्तन करते हैं हा हा आप कहेंगे हनुमान जी कैसे कीर्तन करते हैं दोपे ध्वनिमूल संतम श्री राम जय राम जय जय राम, राम। हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं करताल बजा करके स्वर्ण शैला भले कार स्वर गिरी के समान हनुमान जी का स्वरूप है नाचते हैं हनुमान जी सरजू जी के किनारे जाकर के जब तक सरकार तब तक, तक तो सेवा में रहते स्मरण करते सरकार जब कौर जाते तो सरजू किनारे जाकर नाचते हैं कीर्तन करते हैं आहा उनकी पूछ में एक घुंगू जानकी जी ने बांध दिया घंटा आप दक्षिण भारत में जाएंगे दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं प्राय, सुचिंद्रम में गए हैनुमान जी का दर्शन किया सुचिंद्रम में वहां घंटा बना। हमारे मलुक पीठ में जो हनुमान जी दक्षिण पद्धति के वहां हनुमान जी की पूछ में घंटा ऐसी कथा आती है कि श्री किशोरी जी ने बड़े स्नेह पूर्वक हनुमान जी के पुछ भाग में एक साठ लाख टन का सोने का घंटा भागा कितना वर्तमान में जो मापतौल है उसके अनुसार श्री गोपालचार्य जी महाराज कहते थे साठ लाख टन का घंटा जानकी जी ने पूछ में बांधा आप लोग कहेंगे हनुमान जी को तो बड़ी समस्या होगी महाराज साठ लाख टन का घंटा हनुमान जी की पूछ में कोई ने घुंगू बांध दिया ऐसे दिखाई पड़ता इतना आसान आप विचार करो हनुमान जी की पूछ कितनी बड़ी हनुमान जी का ताँ शरीर, ताँ शरीर कितना बड़ा, बड़ा। उतने विराट, विराट शरीर में घंटा ऐसे लगता है छोटा सा घुघरू बंधा है और जब हनुमान जी नाचते हैं कीर्तन करके करता लेकर के तो आनंद में उनकी पूछ उठ करके ऊपर ऐसे आ जाती छत्र के समान और वो घंटा यहां बंधा है ऐसे स्वर में टन टन टन टन घंटा बजता है और हनुमान जी कीर्तन करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम राम जयराम श्री राम राम जयराम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जयराम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जे जय राम priya tera tere tera sri ram jera jai ho <SILENCIO> priya tera tere tera sri ram jera jai ho sri ram jera jai jera sri ram jera jai jera sri ram jera jai jera sri ram jera jai jera श्री राम जे राम श्री रामे राम जय राम श्री राम के रामे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री रंग राम श्री राम राम जय राम श्री राम जय रंग रंग श्री राम जय राम जय राम श्री राम श्री रंग रंग जय राम जय रंग जय राम श्री राम तेरा जय जय राम तेरा श्री राम तेरा जय जय राम तेरा श्री राम तेरा जय जय राम तेरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम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 श्री राम, राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर, सुमिर यही तेरो काज हे माया को संग त्याग हरिजोगी शरण लाग माया को संग त्याग हरिजोगी शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है सुखने ज्यो धन पिछान का पर करत मान शुभने ज्यो धन पिछाने काे पर करत मान पारू की बीत तैसे बसुधा को राज पारू की गीत तैये बसुधा को राज है राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है राम सुमिर राम सुमिर यही तेरो काज है जन कहत बात बिनस जय तेरबा नानक जन कहत बात बिनस जय तेरु बात नानक जन चीन कहत बात बिनस जय तेर बात नानक जन कहस बात बिनस जाए तेरु बात छन छिद काल कैसे जा है जिन जिन करी गयो काल राम सुमीर, राम सुमीर है से जाते राम सुमीर, राम सुमीर यही यही तीन काम करने चाहिए स्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यक्षता भयम अब, अब एक बड़ी, बड़ी प्यारी बात सुखदेव जी कह रहे हैं कहते देखो, देखो परीक्षित चाहे दो दो। कोई साधक सांख्य के मार्ग पर चल के जाए अथवा योग के पर मार्ग पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए निष्काम कर्म योग के मार्ग पर चल के जाए किसी मार्ग से चलकर जाए सारे साधन पथों का समस्त प्रकार की साधनाओं का एकमात्र फल है नारायण स्मृति किसी रास्ते पर चल के जाओ अंत में भगवान की याद आनी चाहिए यदि अंत में भगवान की याद आ गई तो तुम किसी मार्ग पर चल के गए हो तुम्हारा साधन सफल है मार्ग बिल्कुल ठीक है किंतु यदि, यदि खूब साधन किया और, और यदि, यदि अंतिम में स्मृति नहीं हुई तो तुम्हारा साधन ठीक नहीं था तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं था जो तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे पहुंच अंतिम अंत नारायण ना स्मृति देखिए याद किसकी आती है बहुत ध्यान से सो जो अतिशय प्रिय होता है उसकी याद आता जो हमें, जो हमें बहुत, बहुत प्यारा होगा, होगा। हमें, हमें संकट के काल में मृत्यु के, प्रियू के प्रियू काल में उसी, उसी की याद आए। इतना साधन करने के बाद भी भोग प्रिय बने रहे संसार प्रिय बना रहा शरीर प्रिय बना रहा कुटुंब प्रिय बना रहा भगवान प्रिय नहीं हो पाए। जी हमें, हमें प्यारे लगे गए पूज्य स्वामी श्री राम, राम सुंदा महाराज कहते थे हे नाथ आप, आप मुझे प्यारे लग आप मुझे प्यारे श्री चंद्र सरोवर गोशाला में गिरिराज जी में कामधेनु कल्याण महोत्सव हुआ था श्री मुरारी बापू जी की मानस कामधेनु मानस सूरभ मानस सुरधेनु मानस सुरधेनु कथा पूज्य बापू की हुई थी उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि देखो हम गोमाता की जय जयकार खूब करते गो माता की जय जयो वो कहते थे जय तो होगी जय करनी चाहिए जय बोलने का मना नहीं कर रहे पर गाय हमें प्रिय लगे उन्होंने कहा था गाय हमें प्रिय लगे क्योंकि जो हमें प्रिय लगेगा लगे उसके प्रति प्रीति अपने आप हो जाएगी उसकी रक्षा में उसकी सेवा में उसके सुख का विचार करने में हम अपने आप प्रवृत्त तो हो जाएंगे इसलिए बोले हमने कुछ समय से अब जय हो की जगह प्रिय हो कहना आरंभ कर दिया भाई जय तो होगी पर भगवान प्रिय तो लगे आप हम वहां कराते थे, तो थे कीर्तन जय गो माता जय गोपाल बापू ने एक नया कीर्तन दिया प्रिय गो माता प्रिय गोपाल पा भक्त बत्सल प्रभु प्रिय गोमा प्रियो भगवान हमें प्यारे लगे अच्छे लगे, लगे। मृत्यु के क्षण में हमें भगवान की याद आ जाए देखो अपना अच् प्यारा होता पराया प्यारा नहीं होता जो अपना होगा वही ना प्यारा होगा जो पराया होगा वो कैसे प्यारा होगा अब अपना कौन है और पराया कौन है इस पर विचार कीजिए जो, जो कभी हमारा साथ न, न छोड़े वो हमारा अपना और जो हमारे कभी साथ न रहे वो पराया है शरीर संसार कभी परादी साथ परादी नहीं रहता ये सदा छूटता जा रहा है इसलिए ये पराया है और हमारे ठाकुर जी अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में विराजते हैं वो कभी हमारा साथ छोड़ते नहीं तो अपना कौन जो कभी तो साथ न छोड़े तो वो अपना हमारे ठाकुर जी हमारा तो कभी साथ नहीं छोड़ते जीव पाप कर्म करके नरक चला जाए तो वहां भी ठाकुर जी साथ रहते स्वर्ग चला जाए वहां भी साथ रहते भूत प्रेत गधा कुत्ता घोड़ा सुगर चाहे जैसे उन्हीं में चला जाए वहां भी भगवान साथ रहते इसलिए जो ठाकुर जी कभी साथ नहीं छोड़ते वे हमारे अपने हैं उनमें अपना अपन हो जाए ये ही हमारे अपने हैं ये बात केवल समझ में आनी चाहिए समझ में आते ही इनसे प्रेम हो जाएगा और हम तो कहते हैं प्रेम इनसे ही होता है हम मानते नहीं है प्रेम इनसे ही उदाहरण दे माता, माता का पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है, है। वाणी से कहा जा सकता, जा सकता है क्या जा? अब दुर्भाग्य से, से किसी जा माता जा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया अब वह माता उस पुत्र के संस्कार की अनुमति देती है कि नहीं बोली कि यही कहती कि, कि नहीं नहीं हमारा बेटा है कहीं मत ले जाओ यहीं रखेंगे यहीं इसकी सेवा पूजा करती है कोई ऐसा माता ले जाओ रोती तो गाती तो है बिचारी लेकिन उसको स्मशान में भेज देती है इसका मतलब है कि पुत्र के रूप में किसी शरीर से प्रेम नहीं था शरीर पुत्र होता शरीर से प्रेम होता तो माता उसको जाने ही क्यों देती शरीर के भीतर जो शरीर तत्व है परमात्मा तत्व अंतर्यामी राम जी सब तुमको मालूम सर्वांतर्यामी राम जी जो भीतर बैठे हुए हैं अब वे नहीं है तो अब विचार कीजिए पुत्र के रूप में भगवान से प्रेम है कि शरीर से प्रेम है किससे प्रेम है भगवान से प्रेम है इसी प्रकार से संसार के हमारे जितने संबंध हैं वे सारे संबंध भगवान से हैं पर हम स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है ये जो कुछ है सब भगवान है सब भगवान का है सब में भगवान है और हमारा जितना भी संबंध है वो भगवान से है माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र जाने सर्वस्व मे न जान त्वमेव माता त्वमेव चिता बंधुस् सखा विद्याद्रविण सर्व मम देव दे। हमारे सारे संबंध इसलिए खूब प्रेम करो प्रेम में अंतर मत लाओ पर जहां कहीं प्रेम कर रहे हो भीतर से पक्का निश्चय करके करो हम राम जी से प्रेम कर बस बात बन जाए पर भगवान को बुला देते हैं शरीर को बीच में ले आते हैं शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं तो फिर रोना धोना पड़ता है बोलो वक्त वत्सल भगवानी की इतना, इतना प्रेम, प्रेम हो जाए हमारी ठाकुर जी से कि जब, जब मृत्यु का क्षण आवे तो हमारे ठाकुर जी हमें याद अब एक आ हो सकती है आप, आप लोगों को एक, एक प्रश्न उठ सकता आप लोगों के भीतर तक कि यहां तो सुखदेव जी कह रहे हैं अंत नारायण स्मृति अंत में भगवान की याद आ जाए अंत में भगवान का नाम जो पर आ जाए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं और, और मान लो किसी ने जीवन भर भजन किया नाम जब, जब किया कथा सुनी नहीं। कीर्तन नहीं। किया और मृत्यु के क्षण में शरीर में कोई, कोई ऐसी, ऐसी अवस्था बन गई बात पित्त पित, कफ का जोर हो गया, गया। सन्निपात हो गया कौमा में चला गया पूरी तरह बेहोशी में चला गया पूरी तरह बेहोशी में चला गया मृत्यु के क्षण में अब, अब इतनी बेहोशी में है कि वहां ना स्मरण है ना नाम जप है ना नाम कीर्तन है तो उसका तो बेचारे का अंतिम क्षण में नाम स्मरण हुआ नहीं कीर्तन हुआ नहीं तो क्या उस नाम जापक की दुर्गति हो जाएगी ये प्रश्न है कि नहीं अंत में नाम नहीं निकला स्मृति नहीं बनी भगवान आदि पुराण में कह रहे हैं जिस भक्त ने जीवन भर मेरे पवित्र नामों का जप किया है कीर्तन किया है मेरे चरित्रों का श्रवण किया है कथन चित मृत्यु के क्षण में बात पित्त कफ आदि के कारण अथवा किसी विशेष आदि के कारण मूर्छा में चले जाने के कारण वह मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती है उस भक्त के बदले में स्वयं स्मरण करके अपने धाम में उसको ले आता नया मम साधनम पर शर्त है, है जीवन है। भर, भजन भर भजन करना, करना पड़ेगा हम, हम किसी व्यक्ति, व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। हैं। पर, पर आप लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए दीनदयाल जी जालान जी बाहर से बोलते, बोलते ऐसे थे कि सुनने वाले ही घबरा जाए कि क्या बोल बहुत कम बोलने वाली प्रकृति के लोग तो घबरा जाते थे उनसे अब आए पता नहीं क्या क्या कहेंगे पर एक बात उनमें बड़ी विशेषता थी वे श्रवण रसिक थे वहां दुर्गा कुंडल में कथा होती पूरे समय एकदम निष्प्रपंच होकर पूरी कथा सुनते महीना भर कथा हुई एक दिन भी वे अनुपस्थित नहीं रहे श्रवण थे और डूब के सुनते थे कभी वृंदावन में कथा हुई ऋषिकेश में कथा हुई पूरी कथा ठीक समय से बैठ के सुना और, और ऐसे, ऐसे बैठते थे, थे, थे, थे, थे कि अपरचित आदमी यही समझे कि कहीं के महामंडलेश्वर जी हैं अथवा काशी के पंडा जी हैं कोई बड़े विद्वान पंडित हैं बढ़िया त्रिपुंड लगा के गद्दा तकिया लगा के ऐसे बैठ जाते थे लोग समझे कोई ऐसे ही और उस श्रवण का संतों के संग का ऐसा अपूर्व फल उनको मिला ऋषि ऋषिकेश भगवती भागीरथी गंगा का तट संतों की हाथ से सेवा से गंगा स्नान गंगाजल पान और गंगा के मध्य में देह त्याग क्या उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जीवन भर सुना हुआ बेकार नहीं जाएगा आप सुनना तो सीख लो जैसे, जैसे कोई विद्यार्थी साल भर परिश्रम करे और परीक्षा का परिणाम जब आवे तो जीरो बटा जीरो मेहनत से पढ़े क्या खाक मेहनत से पढ़ा फेल हो गया कहे को पढ़ा और भले ही कोई विद्यार्थी पढ़ता हुआ न दिखाई पड़े खूब खेल कूद कर रहा उछल कूद कर रहा है मटल गश्ती करते हुए दिखाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत पढ़ लेता है और परीक्षा में उसके शत प्रतिशत अंक आते हैं वो विद्यालय टॉप करता है तो लोग लो कहेंगे भाई विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान है ऐसा कहा जाएगा कि इसी तरह से हम कितना कर रहे हैं कितनी देर कर रहे हैं ये इसका महत्व तो है लेकिन प्रश्न पत्र जो है परीक्षा फल जो है वो जीवन की अंतिम कड़ी अंतिम क्षण है जीवन की अंतिम घड़ी हमारे जीवन वर्ग की गई साधना का फल है अंतिम में हमारी वृत्ति कहां है अंतिम की बात बहुत ऊंची है श्री सूर्यदास महाराज भगवत धाम जाने लगे श्री गुसै विठलनाथ जी ने पूछा सूरदास जी महाराज या समय आपकी वृत्ति कहा है बोले ठाकुर जी सामने, सामने खड़े चरणों से लेके यहां तक का दर्शन हो चुका अब नेत्रों पर दृष्टि अटकी हुई है खंजन ने रूप रसमाते बिल्कुल ठीक जगह है और वहीं से भगवत धाम चले हमारी अंतिम क्षण में वृत्ति कहां है हमारी वृत्ति जहां है हम वहीं हैं हमारी वृत्ति जहां है हम वहीं हैं धाम में रहकर भी यदि हमारी वृत्ति विषयों में है भोगों में हम धाम में रहकर भी धाम में नहीं है धाम से बहुत दूर रहकर भी हमारी वृत्ति नामरूप लीला में डूबी हुई है हम एक क्षण के लिए भी धाम से बाहर नहीं इसलिए भैया भजन करने वाला हर क्षण मुनाफे में है फायदे में अंतिम क्षण में याद आवे तो ना आवे तो शर्त यह है जीवन भर यदि भजन किया हुआ होगा तो अंतिम क्षण में भी भगवान की याद आ जाएगा अंते नारायण स्मृति अब इसको सुन के ये मत भाव ले लेना है भावनी कुभाव जैसे वो महाभारत की कथा सुनने वालों ने ले लिया था ऐसा कुभाव मत ले लेना कि भाई जब अंतिम में नारायण की स्मृति है तब तो आज से क्यों करें अंतिम आएगा तभी देख लिया जाएगा आज से अभी से भजन में लगोगे तो अंतिम में स्मरण होगा और आज, और आज से, से अभी से यदि भगवान, भगवान को भूले रहोगे तो अंत में भगवान कहां से आ जाएगा नहीं आ पाएंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हे राजर्षि परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो तुम्हारे पास सात दिन का समय है इन संसार के जीवों के पास तो सात घड़ी भी निश्चित नहीं है सात क्षण भी निश्चित नहीं है देखो खटवांग नाम के सूर्य के राजा थे उनके जीवन में केवल दो घड़ी का समय उनके पास था दो घड़ी माने, अड़तालीस मिनट और उन अड़तालीस मिनटों में ही कीर्तन करके खट्टवांग महाराज भगवत धाम चले गए अड़तालीस मिनट मने दो घड़ी बने अड़तालीस मिनट और 48 मिनट में ही उन्होंने अपने पुत्र को राजा भी बना दिया दीर्घ को और सब कुछ त्याग कर सरयू जी के किनारे चले गए और कीर्तन में लग गए तो हम समझते हैं दो घड़ी में से 48 मिनट में से 24-25 मिनट का समय तो इसी में चला गया होगा एक घड़ी बची होगी हम समझते तन्मयता प्राप्त करने में एक घड़ी से भी कम समय बचा हुआ पर उतने थोड़े समय में भी उन्होंने अपना कल्याण कर लिया खटवांग के कल्याण को देखकर ही गोस्वामी जी ने दोहा लिखा एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराध आपके पास तो 440 चार घड़ी का समय उनके पास केवल दो घड़ी का समय केवल दिन दिन की घड़ी जोड़ी जाए तो 440 चार घड़ी का समय आपके पास इसलिए आप निश्चिंत तो होकर के कथा सुने हे राजन साधक का कर्तव्य है सबसे पहले वह आसन को जीत ले, ले कम से कम तीन घंटे एक आसन से बैठ सके ऐसा अभ्यास कर ले जीता श्वास फिर श्वास पर, पर श्वास को जीत ले आसन को जीत जीतने के बाद श्वास पर विजय अपने आप हो जाती, जाती है फिर, फिर आसक्ति को जीत ले।, ले, ले फिर जितेन्द्रिया आसक्ति को जीतने के बाद इंद्रियों की वृत्ति जो भोगों की ओर जा रही है उस पर विजय अपने आप प्राप्त हो जाती है इतना काम भगवान की उपासना के लिए करना पड़ेगा कितना पहले आसन जीतना फिर श्वास जीतना फिर आसक्ति जीतना फिर इंद्रियों की वृत्तियों को विषयोनुखी वृत्ति पर विजय प्राप्त करना ये चार काम जब आप कर लोगे तब ध्यान बनेगा चार काम किए बिना ध्यान नहीं बनेगा अब आज स्थिति ये है संसार की कि न तो आसन जीता न स्वास्थ्य जीते न आसक्ति रहते हुए न जितेंद्रिय हुए और सीधे कहते हैं कि बस बाबा जी सिर पर हाथ धर दो हमारी कुंडलिनी जग जाए हम सीधे समाधि में चले जाएं और, और हमारा शिविर भी लगते हैं समाधि लगाने, लगाने वाले, वाले। एक, एक हमारे प्रेमी व्यक्ति ग्वालियर के वो एक शिविर में सम्मिलित हुए भैसे हैं अब तो बुजुर्ग हो गए तो शिविर में सम्मिलित हुए ध्यान क्या ध्यान योग कुंडलिनी जागरण शिविर उसमें वो सम्मिलित हुए पुरानी बात है पांच सौ रुपया फीस के थे दे दिए पांच सौ रुपये कोई बड़ी बात थोड़ी है पांच सौ रुपये जमा कर दिए और महाराज वो शिविर में सम्मिलित हुए बाद में आए हमने पूछा उनको हमने कहा कहिए कुंडलिनी जग गई समाधि लग गई तो बोले महाराज जी हमने पांच खर्च किए कोई पूछता हम यही बताते कुंडलिनी जग गई और समाधि लग गई और आपसे झूठ कैसे बोलें हमें तो एक बात है महाराज बढ़िया सुंदर हल्का बालभोग कराते थे वो लोग फलका और बढ़िया उपमा और क्या, क्या क्या चीज खिलाते थे और बढ़िया एसी हॉल गद्दे बिछ रहे हैं लाइट बुझा दी जाती और थोड़ी देर एक प्रवचन होता था फिर सब ओम करके चुप हो जाते नींद बहुत अच्छी आती थी बोले हमारे बगल वालों के तो किसी किसी के तो नाक बज नहीं लग गई तो उसने आकर के भाई नाक मत बजाओ यहाँ ध्यान विक्षेप होगा अब इसी को समाधि कहते हो तो मुझे पता नहीं बाकी मैं नहीं अनुभव में कि समाधि क्या है हमने कहा क्या दिखा अरे बोले दिखे क्या नींद आ गई बस और क्या दिखे नींद आ गई ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे राम जब राम जब राम बाबा कर्म ज्ञान वेदमत सो सब करो बहुत अच्छा है लेकिन तो सावन के अंधेजो सूजत रंग हरो भरोसो जाहि दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम कामतरु कली कल्याण करो इसलिए भैया हम निषेध नहीं कर रहे हैं लेकिन ये जितासना जितस्वासाह जितसंग जितेंद्रिय ये चार गुण यदि आप में नहीं है आप ध्यान नहीं कर सकते समाधि में नहीं जा सकता हे परीक्षित विश्वास कर ले विराट प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है ये सब भगवान है जो दिखाई सुनाई नहीं भी पड़ रहा वह भी भगवान है विश्वास करो नेत्र बंद करके भगवान के मंगल में चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करो देखिए यहां पर सुखदेव जी ने दो प्रकार का ध्यान बताया एक तो स्थूल विराट के प्रति भगवान का स्वरूप है एक ध्यान ये बताया दूसरा ध्यान ये बताया कि नेत्र बंद करके अपने हृदय कमल में अपने आराध्य मूर्ति का ध्यान करो अपने उपास्य प्रभु का ध्यान करो ये दो प्रकार का ध्यान इसलिए बताया है क्योंकि कोई भी साधक सदा सर्वदा ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकता रह सकता है क्या शरीर के व्यवहार के लिए बाहर आना पड़ेगा तो इतना सरल साधन सुखदेव जी महाराज ने बता दिया कि जब आंख बंद करे तो उसे ठाकुर जी भीतर दिखाई पड़े और जब आंख खोले तो उसको सी राममय सब जग जाने करु प्रणाम जोर जुग पाने जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदों तीन के पद कमल सदा जोर जुग पाना सब में भगवान पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंपाने दशा कल महातलम विश्व ज्योत फुल्फ महातल विश्व ज्योत गुलफ कला रण है हैं रसातल हैं महातल गुल्फ हैं तलातल जंगाएं हैं इत्यादि प्रकार से पाताल से लेकर के मस्तक तक ब्रह्मलोक तक भगवान का श्री अंग है महाराज जी ये सूर्य दिखाई पड़े आकाश में तो साधक अनुभव करे भगवान के नेत्र कितने तेजस्वी भगवान की आंख का दर्शन हम कर रहे हैं ये काले काले बादल दिखाई पड़े विराट पुरुष हमारे श्री रघुनाथ जी के घुंगाली अलकावली कितनी सुंदर है ये बिजली की चमक दिखाई पड़े भगवान भगवान की दंत पंक्ति की भगवान हंस रहे उनके दांतों की चमक कितनी सुंदर है रहा है भगवान की गंभीर गर्जना कितनी सुंदर है शब्द कितना गंभीर है समुद्र दिखाई पड़े भगवान की कोख कितनी आगाध है नदियां दिखाई पड़े भगवान के श्रीअंक की नस नसनाड़ियां कैसी निर्मल हैं अग्नि दिखाई पड़े भगवान का मुख कितना तेजस्वी है प्रचंड है चंद्रमा दिखाई पड़े भगवान का मन कितना आह्लादकारी है सुंदर हरी शरण जहां कहीं जो कुछ दिखाई पड़े उसे भगवान का स्वरूप माने बयांसी त्याण विचित्र बयांसी तद्याण विचित्र मनुमनीषा मनुजो निवास मनोनीषा मनुजो निवास विद्या धरचार्सरा ग्रंद धर चार्सर स्वर स्मृतिरसुना कबीरिया स्वरस्मृतिरसना कबीर कयांसि तव्याण विचित्र व्याकरण व्याकरण वित्पादन अनेन भगवान का रचना कौशल व्याकरण मैने रचना कौशल भगवान का रचना कौशल कितना क्या है वयांसी तद व्याण ए तरह तरह के जो पशु पक्षी हैं ये भगवान का रचना कौशल है साड़ी छापने वाले लोग तरह तरह की छीट कसते हैं कपड़े में चित्रकारी बनाते ना छापते हैं कितने लोग लग लगते हैं कितना रंग लगता है कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, लगती हैं कि नहीं तब छपाई होती है कपड़ों पर ठाकुर जी कहीं डिब्बा लिए ब्रश लिए दिखाई पड़ते हैं और बरसात में तितिया हाँ हा, क्या कहना इन तितलियों की ऐसी रंग बिरंगी तितलियां और इनके पंखों पर ऐसी छीट कसते हैं ठाकुर जी हम सलाह नहीं दे रहे आप तितली पकड़ना बचपन में बच्चे लोग प्राय पकड़ते ही हमने भी बचपन में पकड़ के देखा को पकड़ने पर उसकी जो छीट होती उसका रंग की उंगलियों में लग जाता है क्या भगवान की कलाकारी है कहीं हाथ में डिब्बा नहीं नहीं लिए लिए हैं पर कैसी चित्रकारी कर रहे हैं ये दुनिया के कोई बड़े बड़े छापा खाने वाले ऐसी छपाई नहीं कर सकते व्याकरणम विचित्र बड़े बड़े कलर बनाने वाले लोग घोषणा करते हैं हमारा कलर इतना बढ़िया है और कितनी बरसा और कितनी धूप पड़ जाए तो भी कलर हमारा जैसा का तैसा बना रहेगा पर उनके सारे दावे झूठे सिद्ध हो जाते हैं पर ठाकुर जी ने कौआ को क्या बढ़िया काला पेंट किया कितनी ठंडी गर्मी बरसात चली गई कौआ का कालापन कम नहीं बिल्कुल चमकता है आपने देखा कभी वर्षा में भीज इसके बाद खूब चमकता है काला काला खूब चमकता है तोता कैसा हरा रंग ठाकुर जी ने उसको पोता है कभी उसकी हरियाली कम नहीं होती अरे नारायण और तो और मयूर के पंखों की चित्रकारी तो देखते ही बनती है कुछ ऐसे कपड़े होते धूप छाएं वाले धूप छाएं वाले।, वाले होते हैं ना धूप में अलग दिखेंगे छाया में अलग दिखेंगे कलर बदल जाता है। मोर के कंठ की धूप चांग की कला देखो दुनिया में ऐसा धूप चांग रंग नहीं मिलेगा रंग बदलता मोर के कंठ का ये भगवान का रचना कौशल है इसलिए इस सृष्टि में भगवान की कारीगरी देखो लोग बड़ा बड़ा वो बनाते हैं सूट बूट बनाते हैं चोगा बनाते हैं और कोट बनाते हैं कि हमारा इतना, इतना बढ़िया कोट तो है, है टू इन वन है और क्या क्या है भगवान जाने और भगवान ने भालू को कैसा बढ़िया कोट बनाकर तैयार किया कैसी बढ़िया कंपनी है भगवान की छोटा बच्चा भालू का तो छोटा कोट और जितना बड़ा होता जाए उसका कोट उतना बड़ा होता जाए और मरते भालू मर जाए तो उसका कोट उसका यथावत जथा, जथा, बना देता यह भगवान का रचना, रचना कौशल है अपने प्रभु की कारीगरी देखो अरे, अरे नारायण हम आपसे आप पूछते हैं ये फूल है सामने रजनीगंधा का का वैज्ञानिक का बाप आ जाए ये फूल बना सकता है क्या नहीं बना सकता हा भगवान की चीजों को इधर की उधर मिला जुला करके वैरायटी तैयार की जा सकती करते ही लोग तरह तरह के फूल बना देते हैं लेकिन मूल में प्रकृति तो परमात्मा की बनाई गई ये सब भगवान का रचना कौशल है आस्तिकता के लिए बहुत पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता नहीं है चाहे जितना विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति अपने को मानता है यदि ईश्वर की, की सत्ता में उसको विश्वास नहीं है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हमारे न्याय शास्त्र में न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार कहते हैं छित्यंक कुराद, छितादि कर्तजन्यम कार्यवाद घटवत घटवत अंकुर आदि ये सारी सृष्टि किसने किसी, किसी, किसी कर्ता के द्वारा बनाई गई गयी गयी है कैसे बोले घटवत घड़ी के समान घड़ा कहां से आ गया एक घड़ा हमारे सामने लाकर किसी ने रख दिया उस घड़े को देखकर हमारे भीतर यह अनुमान होता है कि नहीं कि इस मिट्टी के घड़े का बनाने वाला कोई न कोई कुंभकार जरूर है कुम्हार जरूर है कपालक संयोग से और उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण पुलाल है कुम्हार है कुम्हार रूपी निमित्त कारण, कारण ने उपादान कारण मृत्यु का संयोग प्राप्त करके कपालक संयोग पूर्वक घट व्यक्ति का निर्माण किया है घड़े को बना दिया एक घड़े को देखकर हमें अनुमान हो जाता है कि इस घड़े का बनाने वाला कुम्हार है तो महापुरुष कह रहे हैं जब एक मिट्टी के घड़े को देखकर अनुमान हो जाता है कि अपने आप मिट्टी से घड़ा नहीं बना बनाने वाले ने मिट्टी को सान बनाया पकाया तब घड़ा बना जब बिना बनाए बना एक घड़ा नहीं बन सकता है तो बिना परमात्मा के संकल्प के सृष्टि कैसे बन गई एक मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता तो बिना संकल्प के धरती कैसे बन गई ये सूर्य कैसे प्रकट हो गए यदि घड़े का कोई निर्माता, कोई निर्माता है तो इस सृष्टि का भी कोई निर्माता अवश्य है और जो सृष्टि तो का निर्माता है, है। उसी, उसी का नाम ईश्वर है।, है उसी का नाम परमात्मा है उसी का नाम भगवान है उसी का नाम राम है उसी का नाम कृष्ण है उसी का नाम नारायण है वही भगवान पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने भागवती कथा में एक बड़ी सुंदर घटना लिखी है प्रयाग में एक वैरिस्टर थे हाई कोर्ट के वो पढ़ाई लिखाई का अजीर्ण हो गया था उनको इसलिए वे धर्म और ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे बिल्कुल नहीं ते ईश्वर किस क्रिया का नाम हम नहीं जानते ये सब खाली पेट भरने वालों ने पूजाने खाने वालों ने बना दिया हाँ कृष्ण ईश्वर कहते नहीं नहीं ये एक भले आदमी थे बस इतना मानते हम ईश्वर नहीं मानते भले आदमी थे ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी ने ऐसी लीला की उन वकील सापताप पुत्र कृष्ण भक्त बचपन से और वकील साहब इतने विरोधी से थे से कि घर में ठाकुर जी का चित्र रखने नहीं देते मूर्ति रखने नहीं देते और कहते बस कर्म ही पूजा है कुछ नहीं तो लड़का क्या करता वो एक अलमारी में उसने कृष्ण भगवान की फोटो रख रखी थी छवि और बगीचे से कुछ फूल तुलसी उतार लेता उतार करके धीरे से चढ़ा देता अवस्तुत प्रणाम कर लेता उसके पिता को पता चला तो उसने उन्हें फोटो वोटो अलग कर दिया और उस पुत्र की पिटाई भी की पर पुत्र समझदार था बुद्धिमान था उसने कहा सोचा कि पिताजी को प्रार्थना जरूर हम करेंगे पिताजी, पिताजी से चर्चा हुई कहा पिताजी आप ईश्वर की सत्ता को क्यों नहीं मानते आप पढ़े लिखे विद्वान हैं बैरिस्टर हैं ईश्वर की सत्ता को क्यों नहीं मानते हम क्यों माने ईश्वर को तो जो बात हम कह रहे हैं ना बोले हमने सुना है कि बिना बनाए घड़ा नहीं बन सकता तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बन गई जिसके संकल्प से सृष्टि बनी है उसी का नाम परमात्मा है उसका पिता बोला कि ये सब झूठ है ये सब परमाणु इकट्ठे होते हैं और चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। इसमें कोई बनाने की किसी को क्रिया करने की किसी को संकल्प करने की आवश्यकता नहीं परमाणु इकट्ठे हुए और सृष्टि बन गई पुत्र बोला ठीक है आपसे बात विवाद कौन करे एक दिन की बात है उस पुत्र ने क्या किया वकील साहब का घर में जो ऑफिस था उसमें टेबल पर एक कागज पर उसने श्री कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर पेंसिल से मूर्ति बना दी छवि बना दी वकील साहब आए बोले मेरी फाइल किसने खराब कर दी इस पर फोटो किसने बना दी तो लड़का बोला कि पिताजी पीटिएगा नहीं पिटाई मत कीजिएगा इसको किसने बनाया कौन बनाएगा इसको परमाणु इकट्ठे हुए पेंसिल बन गई परमाणु इकट्ठे हुए कागज बन गया और परमाणु इकट्ठे हुए इस पर चित्र बन गया इसमें बनाने वाला कौन है बस प्रार्थना है पिटाई मत कीजिएगा प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है उसके पिता का जीवन परिवर्तन हो गया एक क्षण सोचने के लिए मजबूर हो गया और दौड़कर अपने बच्चे को दस बारह साल का बच्चा था गले से लगाकर रोने लग गया बोले बेटा अब समझ में आ गया परमाणु इकट्ठे होने से दुनिया नहीं बनी बिना बनाए चित्र नहीं बना तो ये विचित्र संसार कैसे बन गया और ब्रह्मचारी जी ने लिखा तो वह व्यक्ति पुत्र के सहित मेरे सत्संग में आने इसलिए भैया यह जगत ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है यदि ईश्वर नहीं होता तो यह जगत भी नहीं होता जगत की स्थिति ईश्वर की सत्ता का प्रमाण है मनुर्मनीषा भगवान की बुद्धि क्या है मनुजी भगवान की बुद्धि मनु जी भगवान की बुद्धि है आपको अपनी आप, बुद्धि पर भरोसा तो नहीं है हमको आपको नहीं आपको हो तो हो पर भगवान, भगवान की बुद्धि पर, पर भरोसा है कि हमें अपनी बुद्धि पर भले ही भरोसा ना हो पर हमें भगवान की बुद्धि पर पूरा भरोसा है भगवान की बुद्धि क्या है श्री मनु जी महाराज भगवान की बुद्धि है इसका मतलब मनु जी ने जो कुछ कहा है वो ईश्वर की बुद्धि है अर्थात परमात्मा मनु का वचन भगवान का वचन है वो भगवान की बुद्धि है इसलिए मनु जी महाराज जो सिद्धांत मनुस्मृति में कह रहे हैं वह अक्षर सह पालनीय है उसमें अपनी बुद्धि के प्रयोग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मनु भगवान की बुद्धि का नाम है मनुजी, मनुजी ने भगवान, भगवान की आज्ञा से मनुस्मृति लिख दी अब लोग आए बोले महाराज आपने लिख दिया कि जो में कहे गए धर्म को मानता है वो मनुष्य है इतने इतने इतने कानून बना दिए कि इनका पालन करना बड़ा कठिन है मनुजी बोले चलो कोई बात नहीं हम तपस्या करते हैं तपस्या किया मनुजी ने नया बाप तपस्या किया मनु ने नियम शारण में और, और फिर पर परमात्मा का दर्शन किया दर्शन किया तो बोले महाराज चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु दुराव आपके जैसा बेटा चाहिए बेटा घर में नहीं था क्या प्रियव्रत उत्तान पाद जैसे पुत्र हैं ध्रुव जी के जैसा पोता है बेटा पोतों से भरा परिवार है क्या कमी थी पुत्र क्यों मांगा इसलिए मांगा कि प्रभो आपके कहने से हमने मनुस्मृति तो बना दी लेकिन इसको पालन करने वाला भी तो कोई हो लोग कहते इसमें तो जो लिखा वो आचरण में नहीं लाया जा सकता भगवान बोले ठीक है इसलिए बेटा बनाना चाहते हा इसीलिए तो मनुस्मृति की पूरी व्याख्या है राम जी का जीवन चरचर संपूर्ण मनुस्मृति राम जी का जीवन चरित्र आपने लिखा तो हम करके दिखाते हैं ऐसे किया जा सकता धर्म का पालन आज, आज कुछ परिस्थितियां दूसरी हो गई आज धर्म का मापदंड भी कुछ अलग प्रकार का हो गया लेकिन एक बात काम खोलकर सुन ली धर्म प्रत्येक अवस्था में धर्म है जो शाश्वत होता है नित्य होता है सनातन होता है उसी को धर्म कहते हैं जो बदलता रहता है उसे धर्म नहीं कहते अग्नि का धर्म जलाना है अब वो बदल जाए तो या तो कोयला हो जाएगा या राख हो जाएगा उसको अग्नि थोड़ी कहा जाएगा आजकल के विचारक लोग कहते हैं कि समय के अनुरूप धर्म में परिवर्तन कर लेना चाहिए आप सत्य में क्या परिवर्तन करेंगे दया में क्या परिवर्तन करेंगे क्षमा में करुणा में तितिक्षा में त्याग में क्षम में दम में क्या परिवर्तन करेंगे करेंगे, करेंगे, परिवर्तन? करेंगे परिवर्तन परिवर्तन संभव नहीं सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रहता गोस्वामी जी कहते हैं सुख चाहते हैं धर्माचरण नहीं करते हम जानते हैं कि सब लोग हमारी बात नहीं मान पाएंगे लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अपने कहने में क्यों चूके मनुजी महाराज कह रहे हैं मनुष्य मात्र को सदोपवीतिना भाव्यम सदाबद्ध सिखेन च विशिखा व्युपवीत यो तत्कृतम तत मनुजी कह रहे हैं द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को जनेऊ और चुटिया धारण करनी चाहिए और चतुर्थ वर्ण के लोग उनको यज्ञो धारण नहीं करना चाहिए पर शिखा चुटी अवश्य धारण करना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को जनेऊ और चुटिया दोनों धारण करनी चाहिए बोले मान लो हम शिखा सूत्र धारण न करें तो करो तीन आप जो कुछ भी दान पुण्य सत्कर्म करोगे अनुष्ठान करोगे यदि चुटिया और जनेऊ नहीं है मनुजी घोषणा कर रहे हैं कि फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा अब आज लोग अनुष्ठान खूब कराते फिर कहते पंडित जी फायदा नहीं हुआ क्यों होगा फायदा डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए दी कहा ठंडा पानी मत पीना भात मत खाना ऐसे मत करना दही मत खाना आप जो मना किया वही आप कर रहे हो फिर कहो हमने गोली खाई हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तबियत ठीक नहीं हुई कहां से ठीक होगी तबियत उसकी पूरी बात माननी पड़ेगी यहां तक शास्त्रों में लिखा है नारायण खलवाटवा खलवाट माने चांद हो गई अब जहां चुटिया रखनी चाहिए वहां बाल ही नहीं रहे बेचारा कहा से चुटिया रखे तो लिखा है कि कुश, कुश कुश कुशा होता ना कुशा कुशा की चोटी बना करके उसमें गांठ लगा करके और सिर से स्पर्श करा लेना चाहिए सिर पर बांध लेना चाहिए भजन जब तब साधन आदि के काल में यहां तक खलवा टक्वा उस समय भी कुशाकी चोटी बनाकर रखना चाहिए आपको स्मरण में होगा कम से कम पहले अधिक नहीं तो मारवाड़ी वैश्य समुदाय में प्रायः सिखा सूत्र वाले वैश्य होते थे समय से जनेऊ हो जाता था अब बताओ कितने लोगों के यज्ञ पूरी तौर ब्राह्मणों के बालकों के समय से जनेऊ नहीं हो रहे हैं क्षत्रिय और वैश्यों के जनेऊ कहां से हो और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा महाभारत में लिखा है जिस विजाति की सात पीढ़ी बिना संस्कार के व्यतीत तो हो जाती है बिना चुटिया और जनेऊ के व्यतीत तो हो जाती है उसकी पीढ़ी में चांडाल जन्म लेने लग जाते हैं हमने जब ये पढ़ा तो हम तो इतने व्याकुल हो गए एक बार तो हमारे मन में आया कि सब छोड़ के और एक जागरण के लिए चल पड़े भैया जिजाती कम से कम चुटिया जरूर धारण करो संध्या जरूर करो सूर्यार्घ से दो गायत्री जब अवश्य करो लेकिन बाद में हुआ भैया कम समय खराब करो जो सामने आएगा उसको बता देंगे अपने निकट वाले मानने रही दूर वाले क्या मानेंगे आप कहेंगे हम चांडाल कैसे हो जाएंगे चांडाल किसी जाति का नाम नहीं है चांडाल उस व्यक्ति का नाम है जिसका व्यवहार जिसके विचार अशुद्ध है जिसका खान पान अशुद्ध है मलिक के जैसे जिसके आचरण है वही चांडाल है। और हम आपसे पूछते हैं ईमानदारी से बताइए आज, आज उच्च कुलों में भी चांडाल प्रकृति के लोग दिखाई पड़े पड़ते हैं कि नहीं जो नहीं, नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं जो नहीं, नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं जो नहीं, नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हैं और लिखेंगे दुबे चतुर्वेदी पांडे जी और मिश्रा जी और गुप्ता जी और अग्रवाल जी और माहेश्वरी जी और अमुक परमार जी और ठाकुर साहब और कम कौन कौन साहब अपनी अपनी उपाधि सब लगाते हैं पर उनके आचरण आप देखेंगे तो आपको लगेगा मल्ले और चांडाल के जैसे आचरण ये क्यों आए ये चांडालत तो क्यों आया इसलिए चांडालत तो आया क्योंकि वैदिक संस्कारों से वे शून्य हो इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी समय है समय रहते हुए सावधान हो जाओ हम कहते खूब व्यापार करो खूब नौकरी करो खेती भगवान ने दी है तो खेती करो जो आपको वृत्ति भगवान ने दी है उसको करो लेकिन समय से अपने बालकों के संस्कार अवश्य करो छोटी अवश्य धारण करो यज्ञोपवित अवश्य धारण करो सूर्य को अर्घ्य निंद अवश्य दो तुलसी में जल अवश्य चढ़ाओ दिजाति संस्कार के अनुरूप गायत्री का जब अवश्य करो गुरु मंत्र का जब अवश्य करो देश विदेश कहीं भी रहो ये कार्य करो फिर आप हमसे पूछिए कि आपको कैसा लगा आ, क्या कहना ये सब समाप्त तो होता चला जा है राम जी यही स्थिति रही तो थोड़े दिनों में ये सब खत्म होने वाला है एक बार, बार पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी पूज स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज उन्होंने एक बार कहा एकांत एक में हमसे चर्चा हुई उन्होंने एक बार कहा कि महाराज बड़ी विचित्र स्थिति दिख रही है जिन लोगों के घरों में हमने बहुत उत्तम कोटि के धार्मिक संस्कार देखे अब उन्हीं के सामने उनके परिवारों में वे संस्कार नहीं है संस्कारों का क्षण इतनी तेजी से हो रहा है कि आगे ये कथा वार्ता होगी कि नहीं होगी आगे ये सब होगा कि नहीं होगा इसमें भी संदेह दिखाई पड़ रहा है आज हमने कही थी ना भाई, भाई संस्कार निरंतर गिरते चले जा रहे हैं गिरना चाहिए यही तो हमारी असली पूंजी है इसको बढ़ाना चाहिए संस्कारों का क्षरण हो रहा है इसलिए हम कहते हैं भाई अवश्य पहनो छोटी अवश्य रखाओ संध्या बंदन अवश्य करो देखो वो एक पैसा खर्च नहीं है दो लुटिया में जल ले लिया एक कटोरा सामने धर दिया कुछ पानी पी लिया कुछ पानी छिड़क लिया पाप नष्ट हो गए कितना सरल सा दादा पर बेचारी जनता क्या करे संध्या ब्राह्मण संध्या नहीं कर रहे कथा व्यास संध्या नहीं करते कितनी देर नित्य नियम में बैठते नियम के नाम पर कोई महापुरुष ऐसा भी है जिसकी चुटिया नहीं है नहीं है उच्च कोटि का महापुरुष है तो उसकी स्थिति अलग है हम उसकी स्थिति का अनुकरण करेंगे संभव नहीं सौराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत थे संपूर्ण महाराज हम उनका स्मरण करते हैं पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज भी उनको गुरुवत आदर देते थे और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भी उनका बहुत आदर करते थे और वर्तमान के श्री मुरारी बापू जी भी बहुत उनसे निकट से जुड़े हुए थे और श्री रमेश भाई ओझा जी को तो एक प्रकार से उन्हें बाल्यकाल में संरक्षण देकर आगे बढ़ाया भाई जी को बहुत अच्छे संत 106 साल की आयु में भगवत धाम गए हमारे ऊपर भी उनका बड़ा स्नेह था बहुत अच्छे संत उन्होंने बुलाया हम गए अब वो इतने उच्च कोटि के महात्मा थे ज्ञान की ऐसी कक्षा पर पहुंचे हुए थे स्वामी शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के संस्थापक उनके घनिष्ठ मित्र थे शरणानंद जी के विचार उनके विचार एक थे अंतर इतना शरणानंद जी के विचार हिंदी में और वो, वो कहते थे गुजराती बस इतना अंतर भाषा का अंतर था विचार एक थे और वो उन्ही बातों को सुन सुन के भगत सब वही कंठस्थ कर सब ब्रह्म एक शब्र में ज्ञान या हमारा प्रवचन का नंबर आया हुआ हमने कहा भाई देखो बापू तो वस्तुतः ज्ञान की ऊंची कक्षा में स्थित हैं ये तो जीवन मुक्त हैं लेकिन तुम लोग सब व्यापार धंधे में फंसे हुए हो और तुम लोग नकल कर रहे हो इस सिद्ध महात्मा की तुम सब पतन की ओर जाओगे कोई लाभ इस महापुरुष के संग का नहीं होगा तुम लोगों को तो आत्म कल्याण के लिए नाम जप करना ही पड़ेगा नाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा यदि नहीं तो आप बताइए इतने दिनों से सत्संग करने के बाद आपका मन कितने अंश में भोगों से हटा है विषयों से हटा है कितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य हुआ और कितने अंश में आपके हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग हुआ सब चुप हो गए बाद में श्री महाराज बोले उन्होंने स्वामी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया हमारी नकल मत करो हम भी कह रहे हैं तुम लोग राम राम करो हमारे कहना ये कोई महापुरुष ऐसी स्थिति का है तो आप तो जड़वरजी नहीं बन जाएंगे आपका सारा लोक प्रवहार ठीक चल रहा है और आप भजन साधन के नाम पर संस्कारों के नाम पर और आप अब ब्रह्मज्ञान छाट रहे हैं तो इससे तो लाभ होने वाला नहीं है आपने नहाया नहीं अरे बोले क्या नहाना धोना घटी में ज्ञान गंगा है उसी में गोता लगाते रहते बहुत अच्छी बात है हमारे ऐसा कोई था व्यक्ति तो किसी व्यक्ति ने उनको न्योत दिया घर में स्वामी जी हमारे घर भोजन कर लीजिए नाते धोते थे नहीं तो खूब भजिया बनाए मिर्चा डाल करके कर। इतना तेज मिर्चा एक घूट पानी रखा था वो तो पी सीसी करें अरे बोले पानी लाओ पानी लाओ बोले महाराज पानी तो खत्म है आपके घटे ही में ज्ञान गंगा है जिसमें आप रोज गोता लगाते एक लोटा पानी भर के पी लीजिए बोला घट में ज्ञान गंगा है वो मिर्चा लग जाए तो प्यास उस जलन मिटाने के लिए थोड़ी ना प्यास बुझाने के लिए अरे जब प्यास बुझाने के लिए नहीं है तो फिर बेकार का ब्रह्मज्ञान क्यों छाटते हो कि हम तो नहाने धोने की हमें जरूरत नहीं हम तो घटे ही में ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं आज की दुर्दशा यही है ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नर कर न दूसरी बात कौड़ी ला लोग बस गी गीजी गीजी गुरु घात बालक बालिकाओं को तो संस्कारित कीजिए संस्कार शून्य ग्रह्रम होता चला जा रहा है एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत की वाणी हम आपको सुना रहे हैं एक महापुरुष ने स्वयं हमसे कहा ले अंतरिक्ष में जगत के कल्याण के लिए अनेक महापुरुष घूम रहे हैं सृष्टि को दुखी देखकर भगवान की प्रेरणा से वे धरती पर आकर जन्म लेना चाहते हैं लेकिन आज संस्कार गृहस्थाश्रमियों की कमी हो रही है इसलिए वे आकाश में घूम रहे हैं किसी माता के गर्भ से जन्म लें, ऐसी माता उनको नहीं रही है किसी पिता के माध्यम से जन्म ले ऐसा पिता नहीं मिल रहा है ये जिन लोकवंद महापुरुषों का हम लोग नाम लेते हैं उनके माता पिता के संस्कार देखते है उनका धन्योग आश्रम इसलिए बहुत आवश्यक है संस्कार संभालिए समय से जनेऊ अवश्य कराइए संध्या अवश्य कीजिए जप अवश्य कीजिए और खान पान की पवित्रता अवश्य रखिए वर्तमान का समय ऐसा आ गया आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा हम जानते हैं फिर भी हम कह रहे हैं ऐसा भयंकर समय आ गया किसी के घर के पानी पीने का धर्म नहीं आचार विचार तो एकदम चौका फिर गया समाप्त तो हो गया पहले वैश्यों के घरों में अच्छे फुलीन वैश्यों के घरों में श्रीमंत वैश्यों के घरों में महाराज होते थे रसोईया महाराज वो ब्राह्मण जाति का ही होता था अन्य जाति का नहीं होता था और वो महाराज नौकर नहीं होता वो महाराज ही होता था उसकी बिना आज्ञा के घर का मालिक रसोई में नहीं जा सकता था देखा होगा आपने ऐसी ऐसे संस्कार। बिना नहाए धोए कोई रसोई में नहीं जा सकता अब अब तो चाहे जिस वर्ण का व्यक्ति हो बस उसको रसोई बना रहना चाहिए हम खूब प्रेम से खा रहे हैं एक और बड़ी भारी समस्या आई है ध्यान देकर सुने अशुद्ध अवस्था में माताएं रसोई में जा रही हैं रसोई बना रही हैं खिला रही है, पिला रही वो वेद खत्म हो गया अवश्य पालनीय है अब आजकल के पढ़े लिखे लोग कहने लग गए अरे वो तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है उसमें शास्त्र की बात मानने की क्या आवश्यकता है महाराज अशुद्ध अवस्था में स्त्री शरीर हो तुलसी छू जाए हरा भरा तुलसी का पौधा सूख जाता है पीपल सूख जाता है इससे ज्यादा प्रमाण आप क्या चाहते हैं एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे बरेली की बात। वो कह रहे थे महाराज घर में दो ही आदमी हैं और नौकरी करते हैं और फिर आपके कहे अनुसार चार दिन पांच दिन माता रसोई नहीं बनाएंगी तब तो घर में भूख हड़ताल हो जाएगी कौन करेगा देखो सनातन धर्म के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को समानता का दर्जा आया पुरुष वर्ग प्राय सोचता है इन महिलाओं का काम है रोटी बनाओ चौका लगाओ कोचा लगाओ तो खिलाओ पिलाओ यही इनका काम है और हमारा काम हुकूमत करना बात ना माने तो अपना पुरुषत्व तो प्रमाणित करना ये लोग समझते हैं विषमता बनी हुई है सनातन धर्म के अनुसार चार दिन पुरुष को माताओं वाला काम करना है घर में झाड़ू लगाना है रोटी बनाना है ये भगवान की तरफ से बनाई गई बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है जैसे छुट्टी मिलती ना तो महीने में चार दिन उनको छुट्टी दी गई है अवकाश और ऐसा हमने देखा है अपने बाल्यकाल में ऐसा देखा है घर में पुरुष वर्ग ही रसोई बना लेता, देखा और आज भी होता है ऐसा मिश्री जी गुरु जी क्या पढ़ने जाते गुरु जी को रसोई बनाते थे मानना चाहिए पटना की बात है पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी और चैतन्य कुटी वाले पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज वो श्री वैष्णव दास जी महाराज गोरे दाउली वाले और संभवता श्री हरिदास जी महाराज ये तीन चार महात्मा मिथिला क्षेत्र की यात्रा पर आए थे पटना में एक प्रेमी के यहाँ रुके वहां जिनके घर में रुके फोनों का साधन उस समय था नहीं तो वो घर के जो मालिक है वो कहीं गए हुए थे घर में माताजी ही थी और उन्होंने बड़े प्रेम से रात को ये लोग पहुंचे नहाए धोए तो पूरी साग और हलुआ बनाया सब भूखे तो थे सब ने प्रेम से पाया पाने के बाद जितने थे सबको दुष्स्वप्न हो गया अशुद्ध स्वप्न हुआ सबको, सब उठकर आज चारों पांचों पांचो उच्चकोटि के महात्मा तो कहने लगे भाई हमारे चित्त की स्थिति ऐसी कभी नहीं ये क्या बात है क्या कारण है तो पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी श्री बाबा नविल किशोर दास जी महाराज उसमें नेत्रही नहीं हुए थे बाबा ने थोड़ा डांट करके उस महिला से पूछा कि तुमने रसोई बनाई कैसे बनाई उसने कह दिया महाराज हम अशुद्ध अवस्था में चल रही थी लेकिन संत भूखे न रह जाएं इसके लिए हमने रसोई बनाई इसलिए ऐसा होगा उसके बाद वैष्णव दास जी महाराज तो फलाहार हो गए कुछ मामा जी ने ये निश्चय कर लिया कि हम अपने हाथ से बना खाएंगे और हम एक बार उनके साथ गए हैं महाराज श्री रहते थे अपने हाथ से बना के पवाते थे किसी के घर का भोजन नहीं करते थे बाद में फिर शिथिल हो गया उनका नियम भी लेकिन जब एक दो यात्राएं प्रारंभिक काल में हमारी उनके साथ हुई हमने देखा बहुत पूरे नियम का निर्वाह मामा जी करते थे और पूज श्री नवल किशोर दास जी ने निश्चय कर लिया अब हमें वृंदावन से बाहर नहीं जाना इस घटना के बाद सत्य घटना है इसलिए भैया वो कोई माताओं में दोष देखने वाली बात नहीं है लेकिन अशुद्ध अवस्था में अन्न आदि का स्पर्श करना भोजन बनाना अथवा भोजन परोसना ये निषिद्ध है शास्त्र के अनुसार उससे चित्त पर प्रभाव पड़ता है मानना चाहिए माताएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं कि नहीं करती हैं ऋषि पंचमी व्रत में क्या कथा आती है उस ब्राह्मणी ने अशुद्ध अवस्था में अपने पति को भोजन करा दिया इसलिए ब्राह्मण मरने के बाद बैल बना और वो जो ब्राह्मणी थी मरने के बाद उसको कुतिया बनना पड़ा ये कथा पद्म पुराण की है और ऋषि पंचमी व्रत महात्मा की कथा है इसलिए हमें अपने संस्कारों का ध्यान अवश्य देना चाहिए संस्कारों का संरक्षण करना चाहिए खूब पढ़ो खूब पढ़ाओ और चाहे जो कुछ बनाओ अपने बालकों को लेकिन पहले उनको भारतीय बनाओ सनातनी बनाओ उनमें संस्कार दो शिवृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार से मनुर्मनीषा मनुजो निवासा मनु जी की बात अब मनु जी को तो गाली देने ही लोगों ने अपना धर्म समझ लिया मनुवादी मनुवादी कहके राजनैतिक लोग बड़ी गाली देते मनु महाराज को जैसे मनु जी ने उनका पता नहीं क्या बिगाड़ दिया हो पर मनुष्य इसीलिए मनुष्य है क्योंकि मनु के आदर्श को मनु के सिद्धांतों को वह मानता है जीता है इसलिए वह मनुष्य है श्री वृंदावन विहारी लाल भगवान की यह सृष्टि कैसे बनी महतवादि के क्रम से उस सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया है 25 तत्वों से कैसे सृष्टि बनी और श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है देवर श्री नारजी और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ है और श्री नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया है यह परमात्मा के संकल्प से सृष्टि कैसे बनी भगवान के अवतार चरित्रों का वर्णन क्या है चौबीस अवतारों का वर्णन किया है और कहा है कि हे नारद भगवान का यह अवतार चरित्र जो है इसी को भागवत कहते हैं संग्रह विभूति नाम तुम्हें तपुली कुरु यह संक्षिप्त सार है तुम इसका विस्तार करो राजा परीक्षित ने विविध प्रश्न किए हैं और उनके प्रश्नों का समाधान किया है ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा पूर्वक जो चार श्लोक दिए हैं जिसको चतुश्लोक भागवत कहते हैं उसका उपदेश दिया है बड़ी प्यारी ये चार श्लोकों की भागवत है अहमेवास मेवाग्रे नान्य सदसम पश्चात अहम यदे त योगशिष्येत सोस्म्य हमते यतीयेत नतीत चात्मे तद्दात्मनो मयां यथा भासो यथा तम यहा महांति भूते भूतेषुचा वचिस्वु प्रविष्टान्य प्रविष्ट तथा तेषु न ते स्वदि तत् जिज्ञाशुनात्मन सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिकाभ्यादा एतन्मत सरण स भव विकलेशु ने ब्रह्माजी इस सृष्टि के आरंभ में मैं ही था सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म सूक्ष्मिदचि विशिष्ट में था कारण ब्रह्म के रूप में मैं था और वर्तमान सृष्टि के समय कार्य ब्रह्म के रूप में मैं और जब सृष्टि नहीं रहेगी उस समय भी सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म के रूप में मेरी सत्ता रहेगी ये सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है एक सरल उदाहरण आपको दे किसान ने खेत, खेत में गेहूं बोया बोने के पहले गेहूं और फसल पक्कर कटके आने, के, आने के, के बाद भी गेहूं बीच में गेहूं नहीं दिखता हरी हरी घास दिखती है हरी हरी घास दिखती कि नहीं गेहूं तो नहीं दिखता उसमें भले ही उसमें गेहूं नहीं दिखाई पड़ता हरी भरी घास दिखाई पड़ती है फिर भी उसे गेहूं माना जाता है कि नहीं बोलिए एक दाना गेहूं का नहीं है हरी भरी घास जैसी दिख रही है खेत में हरियाली पर बोने के पहले गेहूं था और फसल पककर आने के बाद भी गेहूं रहेगा इसलिए बीच में हरी भरी फसल को भी घास न माना जाकर गेहूं माना जाता है ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में भी परमात्मा जब प्रलय हो जाएगा उसके बाद भी परमात्मा आप भले ही परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा यह लहलाती हुई ईश्वर की फसल दिखाई पड़ रही है पर जैसे किसान अन्न का एक दाना न होने पर भी उसको गेहूं मानता है ऐसे ही आप मान लो ये सब भगवान है भगवान से अलग नहीं है भगवान से भिन्न नहीं जो सर्वान्तरिया सर्वगत सर्वरूप परमात्मा है उसका अनुभव में न आना और इस विनाशी जगत के नाम रूपों का अनुभव में आना इसी का नाम माया है। इस संसार के जितने शरीर हैं, उन सब में भगवान प्रविष्ट भी हैं और आप प्रविष्ट भी हैं पंच तत्त्वों के रूप में पहले से विद्यमान हैं, इसलिए उनको स्वतंत्र प्रवेश की आवश्यकता नहीं है और अंतरयामी रूप से विराजमान हो करके वे नियमन कर रहे हैं इसलिए वे प्रविष्ट भी हैं चाहे अन्वय की पद्धति हो अथवा व्यतिरित की पद्धति हो जीव का कर्तव्य है वह ईश्वर की अनुभूति करे इसीलिए उसको मनुष्य जन्म मिला है देखिए प्रत्येक मनुष्य को यदि वह मनुष्य है तो पांच प्रश्नों का विचार करना चाहिए लिखने योग्य बात है इसी में सारा जीवन सिमटा हुआ है संपूर्ण अध्यात्म इसी में सिमटा हुआ है प्राप्य क्या है प्राप्य प्राप्ति जानते हैं? प्राप्य प्राप्त करने योग्य कौन है मंजिल क्या है लक्ष्य क्या है इस पर जरूर विचार करना चाहिए आज, आज थोड़ी, थोड़ी देर मध्यान्ह में, में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की पत्रावली पढ़ रहे, पत्र रहे थे किसी पत्र में वे लिख रहे थे, थे।, थे। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज बोले कि संसार की प्रवृत्ति देखकर चित्त में घोर निराशा हो रही है मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है मशीन की तरह चल रहा है पर उसने अपने जीवन का लक्ष्य अब तक निर्धारित नहीं किया कि मुझे कहां जाना है मुझे क्या करना है मुझे किसको पाना है ये अब तक बोले केवल संग्रह और भोग की प्रवृत्ति में लोग लगे हुए हैं उस पत्र में उन्होंने यहां तक लिखा कि संसारी लोग तो लगे हैं साधु सन्यासी भी मठ मकान जमीन जायदाद और भोगों की सामग्री के संग्रह में लगे हुए हैं लक्ष्य को वो भी भूले हुए हैं अब तो इतना मन उद्विग्न हो रहा है कि लगता है कि एकदम असंग होकर मौन होकर केवल राम राम करूं किसी से बोलू नहीं किसी की ओर देखू नहीं ऐसा एक पत्र में लिखा है श्री प्रेम मुक्ति जी महाराज ने स्थिति यही इसलिए यदि आपने अपने जीवन में लक्ष्य तय नहीं किया है हमारा प्राप्ति क्या है यह विचार नहीं किया है तो आपका मनुष्य जन्म व्यर्थ है प्राप्य हम किसको माने हा हा हा धन्यवाद धन्य है धन्य जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहे वो पाने योग्य है समझ रहे हैं कि नहीं इसी को हम शास्त्रीय भाषा में कह रहे हैं यम लब्धवा चापरम लाभम मनते न तथोधिकम उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद फिर कुछ पाना शेष रहता नहीं प्राप्त कौन है फिर से पूछ रहे हैं प्राप्त कौन है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए अथवा जिसको पाने, पाने के बाद फिर कुछ भी पाने पार की, की इच्छा न रह जाए वो प्राप्तव्य, प्राप्तव्य है वो प्राप्त है मैया बैठ गया दंडोद परिणाम करने से कितने लोगों को विक्षेप हो रहा है कथा में जो जिन्हें बीच में जाने की आवश्यकता हो आगे बैठे ही नहीं अब बैठ गए तो फिर उठ करके बहुत से लोगों को विक्षेप होता है हरिशर प्राप्य क्या है जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहे वो प्राप्त है और ऐसे केवल एक भगवान है भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता आप कहीं उदाहरण दीजिए कितना गरीब था केवट अयोध्या का राज्य मांग सकता था कि नहीं इंद्र का संहासन मांग सकता था कि नहीं अरे उसमें राम जी से वो कहता हमको ब्रह्मा जी की गद्दी पर बिठा दो राम जी बिठा देते लेकिन वो कह रहा है अब कथ न चाहिए अब मो अभ न चाहिए ओ च मोरे जी दयाले अनुग्रह तो हाँ जी नया अनुग्रह तो गया अनोरी अनो तो अब कुछ तो। नहीं करिए गरीबता मांग लेना चाहिए था कि नहीं अरे भैया तब तक जीव की गरीबी मिटती ही नहीं जब तक गरीब निवाज का दर्शन नहीं करता सारे धरती का वैभव एक मनुष्य को मिल जाए तो भी कंगाली जाएगी नहीं और ये मिल जाए हा फिर तो राका बाका जैसी स्थिति हो जाएगी महाराष्ट्र के संत का बांका गृहस्थ संत का बांका लकड़ी जंगल से ले आते हैं रोज बेच लेते हैं बाजार में उसी से जो आटा दाल मिल जाता है नमक उसी से मिलाकर बाटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के उसी में से गौ को संत को देकर तप पाते हैं नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी से कहा महाराज जो आपको गालियां पढ़ते हैं उनके तो कोठियां चिनी हुई वैभव में जी रहे हैं और जो दिन रात कीर्तन करके आपके लिए रोते हैं वो लकड़ी इकट्ठी कर करके भोजन कर रहे हैं उनको भोजन के लाले कपड़े के लाले भगवान बोले वो कुछ चाहते नहीं है बोले नहीं नहीं आप कंजूस हो आप देना नहीं चाहते बोले तो ठीक है तुम ज्यादा पीछे पड़ो तो हम देते हैं तो श्री ठाकुर जी ने सोने की मोहरों की ढेरी रास्ते में लगा दी जिस, जिस मार्ग से वे लकड़ी लेने जंगल में जाते जा जा थे प्रेमोन्मत्त होकर तो कीर्तन करते हुए जाते थे राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी करते हुए जाते थे पैर की ठोकर लगी क्योंकि रोज तो वो रास्ता जाना हुआ था आज वो ढेरी टकराई पैर में ठोकर लगी गिर गए देखा अरे सोने की मोरें पीछे से ब्राह्मणी आ रही है कहीं देख करके इसके मन में लोभ न आ जाए लोभ आती भजन बिगड़ जाएगा धूल उठा उठा करके ढकने लगे पत्नी आ गई स्वामी क्या कर रहे हैं बोले कुछ नहीं देवी आप छिपा रहे हैं आप कुछ ना करते तो मैं पूछती ही क्यों आपसे आप क्या कर रहे हैं? राका ने कहा सवेरे सवेरे माया का दर्शन हो गया भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं ये स्वर्ण मुद्राएं दिखाई पड़ी कहीं तुम्हारी वृत्ति इनकी ओर आकर्षित न हो जाए इसके लिए हम इसको धूल से ढक रहे थे उसने यह नहीं कहा खोल के दिखाओ उपेक्षा पूर्वक कहा अरे स्वामी हरि नाम छोड़कर धूल पर धूल डालने का व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे राका जी ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया। बोले देवी हम तो सोचते कि तुम बहुत पीछे हो तुम हमसे बहुत आगे आगे मैं तो राका हूं रंग ही हूं मेरे पास कुछ नहीं है पर तुम हमसे इस मार्ग में बांका हो आगे एक बतमाल की कथा सुना देते सौराष्ट्र में एक, एक संत हुए हैं गृहस्थ संत ईश्वरदास चारण जाति के थे चारण लोग राजाओं के शौर्य की युद्ध की गाथाएं गाते हैं उनकी भी जजमानी होती है कई राजाओं के वे चारण थे बड़े, बड़े मजबूत व्यक्ति थे एक बार द्वारिका दर्शन करने गए द्वाराधीश का, का दर्शन करके चित्र में बड़ी ग्लानी हुई सच्चे शाह तो श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है इनके यश को छोड़कर कर इन हाड़मास के पुतले राजाओं की वाहवाह करते हैं अब तो केवल भगवत यश गाना है निश्चय कर लिया अब जाना आना बंद कर दिया घर में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते संतों की सेवा करते हरिनाम या प्रो हरिनाम संकीर्तन करते रहते अब विचार करो कोई व्यक्ति खर्च, खर्च तो खूब तो करे और कमावे ले तो कितने दिन तक खाएगा आखिर कभी ना कभी तो बहुत, तो बहुत तो समाप्त तो हो होगी धीरे धीरे सब संपत्ति उनकी समाप्त हो गई ऐसी स्थिति आ गई कि घर में खाने को नहीं रह गया पर उनके भजन में कोई अंतर नहीं भगवान का साक्षात्कार हो चुका ईश्वरदास जी के द्वारकाधीश का प्रत्यक्ष दर्शन अब कुछ नहीं चाहिए उनको ठाकुर जी उनकी गोद में आकर बैठ जाते साक्षात और अपना करकंज द्वारकाधीश कपोल का पर रखकर कहते उनके गाल पर रखकर कहते हैं ईश्वरदास हम अति प्रसन्न हैं कुछ मांग लो ईश्वरदास मुस्कुरा के आप प्रसन्न है ना अति प्रसन्न है बस समय मिल गया आपकी प्रसन्नता ही तो हमारी उपलब्धि है जय भी प्रसन्न मन करुणा सागर हो आप प्रसन्न हो गया काम कुछ नहीं चाहिए एक बार की बात है ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे और पूछा ईश्वरदास जी हम बार बार आपसे हट करते कुछ मांग लो कुछ मांग लो आप मानते नहीं हो आज तो आपको मांगना ही पड़ेगा ईश्वरदास जी बोले आपके पास और कोई धंधा नहीं है हैं एक ही काम है वैसी बेचारा जीव कामना वासनाओं के घेरे से बाहर नहीं निकल पाता और आप और उसके सामने लालच देते मांग लो मांग लो मांग लो क्या मांग ले और, और कोई काम नहीं है आपके पास अरे बर दे बहुत ठगे ईश्वर दास बर बहुत ठगे सकामी भक्त जाओ फिर ये बरदान का लोभ लालच देखे कितने भक्तों को ठग लिया आपने हम तुम्हारी ठगाई में आने वाले ने हम आपको भी ठग लेंगे हाँ ऐसे वैसे नहीं हम कच्चे भगत नहीं है हमको कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी भी पीछे पड़े बोले नहीं आज तो मांगना पड़ेगा बोले तो ठीक है अब मांग लेते जब आप मांगने में ही राजी हैं तो हम मांग लेते धन्य है क्या मांगा ईश्वरदास जी ने ईश्वरदास जी बोले यदि आप आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं मांग लो मांग लो मांग लो बिना मांगे और बिना दिए मुझे संतोष नहीं होगा तो ठीक है हम मांगते हैं आज के बाद तुम मुझसे कुछ मांग लो यह बात कभी मेरे सामने नहीं कहोगे यही दे दीजिए आज के बाद मांगने का प्रस्ताव नहीं करोगे मेरे सामने यही दे दीजिए इतने निष्ठान ठाकुर जी के नेत्र भरा ठाकुर जी ने कहादासी आप मांगने के नाम पर लेने के नाम पर इतने, नाम पर इतने क्यों घबराते हैं ईश्वरदास बोले सरकार एक बात बताइए चतुराई मत कीजिएगा सही सही बोलिएगा बोले हाँ कहो हम आपसे कोई लौकिक पदार्थ मांग और आप तो अति उदार हैं आपते भी देंगे पर हम आपसे पूछते हैं जैसी कृपा आपकी अब हो रही है ऐसी कृपा फिर हमारे ऊपर रोज होगी आप द्वारिकाधीश हैं इस गरीब की झोपड़ी में आ जाते हैं और हमारी गोद में बैठकर अपना हाथ हमारे कपोल पर थपथपा के कहते हैं बाबा कुछ ले लो इतना प्यार फिर रह जाएगा ठाकुर जी चुप बोले बोलिए बोले फिर हमने देखे छुट्टी पाई और तुम अपना आनंद लो फिर कायों को आना जाना बोले इसीलिए तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं नहीं मांगा ठाकुर जी चले गए अंत में एक दिन ने और कठोर परीक्षा की कहीं न कहीं से कुछ न कुछ अन्न आ ही जाता था।, था एक बार ऐसा हुआ कि ईश्वरदास जी के घर में तीन दिन तक चूल्हा नहीं चेता अब रहस्य थे उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे वो रोने लगे चौथे दिन की बात बच्चे रो रहे थे ईश्वरदासी ने कहा कि बालक शोरविल क्यों कर रहे हैं बोले तो महाराज आप तो ज्ञानी हैं भक्त हैं आप तो माला जप रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं इन बच्चों को कौन सा ज्ञान ध्यान बता करके कर संतोष कराऊं? ये भूख के मारे बिल रहे हैं तीन दिन हो गए इनको भोजन नहीं मिला ईश्वरदासी बोले देवी अपने तो कभी ठाकुर जी से कुछ चाहिए नहीं अपने तो केवल एक ही चीज अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन रात यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सो हो रहा है रही बच्चों की बात तो बच्चों को तो बहका दिया जाता है चूल्हा चेता दो बटलोई चढ़ा दो अदन धर दो और एक बर्तन से उसको ढक दो बाप से बर्तन बजेगा बच्चों को संतोष हो जाएगा कि कुछ रसोई में मैया बना रही और है और कह दो देखो बन रहा है और तो किसी को नहीं मिलेगा सब कीर्तन करोगे तो सबको मिलेगा बालकों ने जो चूल्हा चेता हुआ देखा तो बड़े खुश हुए कि जरूर कुछ ना कुछ बन रहा है मैया ने कहा देखो रसोई तो हम तैयारी कर रही है और तुम कीर्तन करोगे तो, तो मिलेगा पाने को नहीं कीर्तन करोगे तब तो तो तो तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा छोटे छोटे बच्चे वो भी कीर्तन करने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण गए ते ना ते ना जी दोल से जी। सब कीर्तन में मस्त है और ये कलिकाल की घटना है सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है ये घटना आज से पांच सौ वर्ष पुरानी घटना है नाबाजी ने ईश्वरदास जी के संबंध में लिखा है हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ इसमें ईश्वरदास का नाम मिला भगवान के शरणागत भक्त स्वयं भगवान द्वारिकाधीश अन्य चिंतनों मे जना पर नित्याभक्ता योगक्षेम बाह्य हम योगक्षेम का बहन करने वाले द्वारिकाधीश प्रभु स्वयं ही घी दाल चावल सारी खिचड़ी की सामग्री लेके ठाकुर जी आ गए रसोई घर में ही प्रकट हो गए घर के लोग कीर्तन कर रहे हैं और द्वारकाधीश खिचड़ी बना रहे अब किसी को पता नहीं खिचड़ी बन गई खिचड़ी बन गई, खिचड़ी बन गई। और ठाकुर जी ने सबके सामने परोस दी और सब कीर्तन कर रहे हैं आंख से आंसू बह बहरा ठाकुर जी बोले अब तो नारायण अब तो प्रसाद तो पाले हो। क्यों मैया ने कहा था कीर्तन करोगे तो भोजन मिलेगा अब भोजन उपस्थित है कर ईश्वर रो प्रभु आपने इतना कष्ट क्यों तो उठाया बोले कष्ट नहीं उठाया तुम जीते और हम हारे अरे तुम चार तीन दिन से तुमने नहीं खाया तीन दिन से हमने भी भोग नहीं लगाया अब जल्दी पाओ ले आप बैठ करके आप भी नहीं आज हम पवाकर तब पाएंगे ठाकुर जी परिमा रहे हैं पूरे परिवार को और सब परिवार जीम रहा है अरे साक्षात हाथ से रसोई बना के परोस देंगे फिर क्या कसर है इसके बाद तो ईश्वर दास जी क्या हजारों लोगों को भोजन दिया जाता था ठाकुर जी फिर क्या करें फिर तो महाराज बड़ा वैभव हो गया ईश्वरदासी के संबंध में सौराष्ट्र गुजरात, गुजरात में एक कहावत है ईश्वर सो परमेश्वरा ईश्वरदास परमेश्वर के समान सामर्थ्य वाले हो होंगे ईश्वरीय सामर्थ्य उनमें इसलिए भैया प्राप्त जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रहे जिसको पाने के बाद फिर पाने की इच्छा ही न रहे दूसरा कुछ पाने, पाने की अब न चाहिए मोरे दयाल अनुग्रह अच्छा एक, एक बात बताइए उस भक्त का नाम बतला दीजिए जिसको भगवान को पाने के बाद फिर कोई दूसरी चीज पाना शेष रह गई हो है कोई भक्त विभीषण जी कह रहे हैं छु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सर पहले मन में था जरूर कि आप रावण को जरूर मारेंगे अब फिर आप तो अयोध्या जी चले जाएंगे लंका का राजा किसने किसी को तो बनाएंगे मुझे ही राज तलक कर दिया जाएगा ये वासना मन में आ गई थी लेकिन अब वो इच्छा नहीं है नाथ भगत अनपाय देहु कृपा कर मन नाथ भगत अति देहु कृपा कर अनपाय अब तो कृपा करके अपनी अनपाईनी भक्ति प्रदान कीजिए इसलिए भैया प्राप्ति क्या है इस बात पर विचार करो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है नाशवान वस्तुओं को बटोरना भोगना ये लक्ष्य है क्या ये लक्ष्य सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य है भगवान के चरण कमल की प्राप्ति इस प्राप्ति के लिए प्राप्ति का संकल्प होना जरूरी है और भगवत प्राप्ति का संकल्प अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होता और चित्त की शुद्धि के लिए भगवान नाम जप भगवत नाम संकीर्तन भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण ये करते रहने से भगवान के दर्शन की व्याकुलता का उदय होता है आपनी दाल में दीनता सबई कहो सिरुनाये देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी प्राप्य दूसरा प्राप्ता प्राप्ता मान जीव प्राप्त करने वाला प्राप्य का स्वरूप क्या है प्राप्ता जीव का स्वरूप क्या है जीव का स्वरूप क्या, क्या, क्या है बोले यदि वह भगवान की प्राप्ति में लगा है तब अपने स्वरूप में स्थित है और यदि प्राप्ति को छोड़कर भोगों की ओर लगा है तो अपने स्वरूप से नीचे गिर गया है मकारार्थो जीवा सकल विधि कहीं कर निपुण प्राप्य प्राप्ता दो तीसरा प्राप्ति का उपाय हम प्राप्ता है भगवान प्राप्त हैं तो उनको पाने का उपाय क्या है क्या उपाय है सत्संग भगवान को पाने का उपाय क्या है सत्संग यथा यथाध्य सत्संग सर्वसंगा पहु हिमाम ये हम लोग जो, जो, जो कुछ कर, कर रहे हैं संतों, संतों की सन्निधि नाम जप कीर्तन कथा श्रवण दीन दुखियों की सेवा गौ ब्राह्मण की सेवा माता पिता की इस सब का फल क्या है ये सब क्या है ये सब प्राप्ति का उपाय है भगवत प्राप्ति होवे इसीलिए ये सब किया जा रहा है प्राप्ता प्राप्य, प्राप्ता प्राप्ति का उपाय तीन हो गए चौथा प्राप्ति के विरोधी आखिर हमको इतने जन्म बीत गए भगवान क्यों नहीं मिले इस पर विचार करना कौन सी बाधा थी जिसके कारण हम ठाकुर जी से विमुख हो रहे हैं विरोधियों को पहचानना और फिर विरोधियों का त्याग कर देना भगवान की प्राप्ति में जो बाधक है उसका त्याग करना। दिया चाहे इतना प्रिय प्राप्त प्राप्त प्राप्ति, प्राप्ति का उपाय प्राप्ति की बाधा कितने हो गए चार पांचवा है प्राप्ति का फल हमको भगवान मिल जाएंगे तो क्या होगा प्राप्ति का फल क्या है यही तो बात है प्राय लोग सोचते हैं भगवान ना भी मिले तो कौन हमारा घाटा है बढ़िया ठाट से खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं धंधा पानी बढ़िया चल रहा है लड़के बच्चे मजे में हैं, घर वाले ठीक हैं। अब क्या भगवान मिल जाए तो अच्छा और न मिले तो अच्छा ये मन में आ जाता ना किसी किसी के प्राप्ति का फल क्या है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्य संशया क्षीय चा दृष्टवात्मने अविद्या की गांठ गांठ खुल जाती, अविद्या की गाठा अविद्याठ विद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यंते सर्व संशया सारे संशय मिट जाते, है कोई संदेह रही नहीं जाता संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है जब भगवान का दर्शन होता है इसलिए भैया भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है यह प्राप्ति का फल प्राप्ति का विरोधी, विरोध प्राप्ति का विरोधी क्या है शास्त्र निषिद्ध कर्म प्राप्ति के विरोधी हैं। तजो मन हरि खन को संग जिनके संग कुमति कुमतिम उपजय परत भजन में भंग जाके प्रिय नाम वे दे ताहि ताही कोट वेरी समझ परम सने ही भजन में जो दे बाह उसको छोड़ दे, जो भी बाधक हो उसका त्याग कर देंगे इसी का प्राप्ति के विरोधी का त्याग राम राम करना नहीं छोड़ना बाकी सब छोड़ने योगे मोलो वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राम तो अर्थ पंचक का विचार करते हुए की पद्धति और की पद्धति से भगवान को पाने का यत्न करना भगवान को प्राप्त करना यही मानव शरीर ग्रहण करने की सफलता है ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया और भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है भागवत जी के दस लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊत मनमंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये दस लक्षण हैं और हे राजन तुमने जो प्रश्न किया है यही प्रश्न एक बार श्री विदुर जी ने मैत्री जी से दूत बनकर के पधारे भगवान के शांति प्रस्ताव को पांडवों ने कौरवों ने स्वीकार नहीं किया दुर्योधन के आतिथ्य को ठुकराकर भगवान ने बिदुर जी का आतिथ्य स्वीकार किया दुर्योधन घर मेवा च्यागे साग विदुर घर खाए भगवान ने बिदुर जी से कहा विदुर जी महासंघार होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि इनकी बुद्धि बिगड़ गई ये मानेंगे नहीं आप अतिरथी महावीर हैं ये मौका पड़ने पर आपको युद्ध में घसीट लेंगे आप जैसे निष्पक्ष भक्त की भूमिका प्रभावित तो हो यह भी हम नहीं चाहते और आप यहां रहकर अपने वंश का नाश अपनी आंखों के सामने देखें और आपके भजन में बाधा पड़े ये भी हम नहीं चाहते इसलिए भक्त के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो धीरे से वहां से खिसक लेना चाहिए आप तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर चले जाइए इस मार काट को देखने के लिए यहां क्यों रहेंगे कहा जो आज्ञा पे हो भगवान की आज्ञा से विदुर जी चल पड़े बड़ी प्यारी बात लिखी है भागवत जी में गजा तीर्थ पद पदानी। जिन विदुर जी के चरणों में तीर्थ निवास करते हैं वो भी जी चल पड़े क्यों गए तीर्थयात्रा के लिए बोले नहीं संत तीर्थ यात्रा के लिए नहीं जाते हैं तीर्थी, तीर्थी पुरुवंत तीर्थानी तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए संत जाते हैं तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए चल पड़े प्रभाष क्षेत्र में उद्धव जी मिले उद्धव जी से यदुवंश के क्षय का समाचार सुनने को मिला उद्धव जी ने कहा हम तो बद्रिकाश्रम जा रहे हैं तुम मैत्री जी के पास जाकर भागवत जी की कथा सुनो उद्धव जी की आज्ञा पाकर विदुर जी हरिद्वार ऋषिकेश में मैत्रेय महर्षि के निकट आए और उनके चरणों में एक ही प्रश्न किया हे महर्षि कृपा करके यह बताइए सुखा कर्मा करोति लोक न तई सुखम बान्य दुप रमं विंदेत भूयस्तव दुखम यद्र युक्त भगवान वदेन्न हे भगवन् सारे संसार के मनुष्य सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होते हैं पर परिणाम में उन्हें सुख नहीं मिलता दुख ही मिलता है विन्देत एव भूय तुखम यदम इसमें हेतु क्या है वह आप कृपा करके बताइए वैराग्य हो जाना चाहिए संसार के कम वैराग्य क्यों नहीं होता और अधिक उलसता चला जाता है क्यों बहुत बढ़िया प्रश्न है विदुर जी का और उत्तर भी बहुत अच्छा है विदुर विदुर जी जी का। विद्रुजी ने उत्तर भी दिया। बोले हमको तो ये लगता है कि दुख संसार के दुखों को कष्टों को क्लेशों को भोगने के बाद भी इसका मन वहां से नहीं हटता इसलिए क्योंकि इसकी देह के प्रति और गेह के प्रति देह माने शरीर और गहमाने संसार शरीर और संसार के प्रति इसकी जो ममता है जो इसकी आसक्ति है जो इसका राग है यह राग ही उसको इन संसार के कर्मों से विरक्त नहीं होने देता बात समझ में आई वो राग कैसे दूर हो वो आसक्ति कैसे दूर हो वो शरीर संसार, संसार के प्रति, प्रति, ममता, प्रति कैसे ममता कैसे दूर हो वो आसक्ति का बंधन कटे कैसे, कैसे? यही, यही प्रश्न है कि नहीं? नहीं इसका, इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया, दिया। कस्त्रुया तीर्थ, तीर्थ पदो विदाना शत्रे सुबह यह यी पुष्श से या तो प्रदान गेहरतीिनती इतना प्यारा श्लोक है ये तृतीय स्कंध का लिखने योग्य श्लोक अरे वैसे न लिखो तो हृदय पटल पर लिख लो संस्कृत न बने तो इसका भाव लिख लो विद्रु जी कह रहे हैं भगवान की कथा सुनकर कौन तृप्त होगा कौन अघाएगा जो तृप्त हो गया जो अघा गया उसको कथा का रस ही नहीं मिला राम चरित्र जे सुनत राम, राम चरित्र जे सुनत रामी कश विष जाना से से से शेष जानाती नी जिनके समय समूह समा के सवन समूद समिना कना तुम्हारी आ, तुम्हारी सरिना के पुर पर होपू सुर कथा कथा कथा सुनकर जिसने रहे हमने तो बहुत सुन ली। उसने सुनी नहीं रस नहीं चला अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुबह सरीनाना भर ही निरंतर खूब सुनते फिर भी लगता और सुने और सुने और सुने, और सुने। ठाकुर जी का पक्का पता है उसका हृदय ठाकुर जी का निज निवास स्थान है भगवान का अपना धाम है उस कथा रस रसिक रस का हृदय बहुत प्यारी बात शरीर संसार के कर्मों से वैराग्य क्यों नहीं होता अरे देख के प्रतिरती बनी है ये रति कैसे कटे द्रु कह रहे हैं कर्ण नाडी इस कान की नाड़ी से कथारूपी रसायन जब हृदय में प्रवेश करता है तो देह और गेह शरीर और संसार के प्रति जो ममता है आसक्ति है उस आसक्ति को वह छिनती उसी समय काट लेते इस ममता को राग को आसक्ति को मिटाने के लिए अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं केवल कथा सुन कथा सुनते सुनते अपने आप समाप्त हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा क्यों बोले भैया जब राम जी के चरणों में अनुराग हो जाएगा तो राग अपने आप छूट जाएगा फिर छोड़ना थोड़ी पड़ेगा पड़े, पड़े पड़े पड़े, पड़े पड़े पड़े पड़े छूट जाएगा शरणम घर में पिता का शरीर हो ना अकेली माता हो भाई छोटा हो नवोढ़ा पत्नी हो तीन वर्ष का बालक हो आगे कैसे व्यवस्था बनेगी इसका कोई साधन न हो और उस परिस्थिति में संसार छूट जाना कितनी ऊंची बात आ प्रेम भिक्षु जी महाराज का उसी परिस्थिति में संसार छूटा गया सिंह जी का संसार उसी परिस्थिति में छूटा पिताजी नहीं है नवविवाहता पत्नी है तीन वर्ष का बालक है लौकिक दृष्टि से देखो तो इस अवस्था में कौन संसार छूटता छोड़ना नहीं पड़ता छूट जाता उनकी विकलता व्याकुलता को तो देख करके संतों ने सिफारिश की और माँ ने कहा बेटा तू जिएगा तो मैं कष्ट पाकर भी जीवित रह पर एक प्रार्थना है क्या तुम घर छोड़ दोगे साधु सन्यासी हो जाओगे द्वारा कभी तुमको देख पाऊंगी कि नहीं मां मा जब याद करोगी, राम राम करो। देख देख देख जब करोगी तब आ जाओ, जाओ। केवल राम राम करो केवल कथा सुनो केवल कीर्तन करो संसार छोड़ना पड़ेगा यह मजबूरी होगी और छूट जाएगा यह सौभाग्य होगा कथा का आश्रय लो संसार छूट जाएगा।, जाएगा संसार में रहते संसार छूट जाएगा और संसार छोड़ने के बाद भी कथा कीर्तन का आश्रय नहीं लिया गया है तो जंगल में जाने के बाद भी संसार छोड़ेगा नहीं संसार बाहर नहीं है संसार भीतर है इसलिए बाहर दिखाई पड़ रहा है भीतर युगल सरकार बस जाएं फिर तो जित देखो तित शाम है फिर कहा संसार है इसलिए कथा श्रवण करना यही जीव के कल्याण का उपाय है देह गेह की रति मिटाने का यही उपाय है संसार के कर्मों से मन हट जाए उसका भी यही साधन है तो प्रेम से कथा सुनाइए। अब तो श्री विदुर जी को मैत्री जी ने महत्व के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ उसका वर्णन करके सुनाया और बताया कि महाप्रलय के काल में कुछ भी नहीं था जल ही जल था शेष पर्यक पर भगवान शयन कर रहे थे भगवान के मन में संकल्प हुआ एको एक बहुश्याम प्रजा प्रजा की सृष्टि करूं क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है स एकाकी नरमते, भगवान को अकेले अच्छा नहीं लगता उसी समय भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा, मेरा मूल क्या है कमल नाल का आश्रय लेकर के बहुत नीचे तक गए फिर नीचे गए फिर ऊपर आए फिर नीचे गए फिर ऊपर आए फिर नीचे गए फिर ऊपर आए कितनी बार छियानवे बार कितनी बार ये जो बारू पहनते हैं ना इसमें जो होते कितने होते छियानवे होते तो कमल का तंतु उस तंतु वो सूत्र है उस सूत्र का आश्रय लेकर के छियानवे चक्र लगाए इसके बाद भगवान मिल गए इसका मतलब है ये ये नौ तंतुओं का छानवे चौवा का नौ तंतुओं का जो जनेऊ है यज्ञोपवीत है ये यज्ञोपवीत भी परमात्मा की प्राप्ति के पथ में सहायक विरोधी नहीं सहायक यदि यज्ञोपवीत पहरने वाली जाति में आपने जन्म लिया है आप जरूर यज्ञोपवीत है इसका मतलब यह मत समझ लें जने जनेऊ पहनने लायक जो नहीं है उनको भगवान नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं है रैदास जी को भी मिले सबरी को भी मिले केवट को भी मिले पर यदि आप यज्ञोपवीत धारण करने वाले कुल में उत्पन्न हुए आप जनेऊ जरूर पहले यह भी परमात्मा की प्राप्ति का प्रतीक है आप लोग कहेंगे सन्यासी शिखा सूत्र क्यों त्याग देता है एक सन्यास की ऐसी परंपरा भी है जहां शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है वो इसलिए कि शिखा सूत्र कर्म का प्रतीक है और अब उसने कर्म करना छोड़ दिया है। वैदिक कर्मकांड का प्रतीक इसलिए शिखा सूत्र त्यागने के बाद सन्यासी को मुर्दे के तुल्य कहा जाता है मृतक के समान है इसलिए सन्यासी का छुआ नहीं खाना चाहिए शिखा सूत्रहीन का छुआ नहीं खाना चाहिए शिखा सूत्रहीन सन्यासी किसी के श्राद्ध में चला जाए तो महाभारत में लिखा उसका श्राद्ध नष्ट हो जाता है बरुआ सागर वाले स्वामी जी वो ब्राह्मणों की पंगत में नहीं जाते रसोई घर में नहीं जाते कहते थे भाई हम सन्यासी हैं शास्त्र निषिद्ध है। हम लोग भी सन्यासी है पर वैष्णव सन्यासी है वैष्णवी दीक्षा में सिखा भी जरूरी यज्ञोपवित भी जरूरी क्यों बोले बिना शिखा सूत्र के भगवान की रसोई नहीं बना सकते भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो, तो हमारे लिए तो भगवान भागवान की सेवा ही परम धर्म है इसलिए सिखा सूत्र आवश्यक है तो नारायण क्या कह रहे थे इस प्रसंग में कह रहे थे ब्रह्मा जी महाराज ऊपर नीचे हुए अंत में तब तप का आदेश मिला तब किया और उनको भगवान नारायण ने शेष पर्यंक पर पड़े हुए नारायण भगवान ने दर्शन दिया बोलो श्रीमंद नारायण भगवान की ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। सृष्टि विस्तार की सामर्थ्य भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की आज्ञा से पहले सृष्टि का विस्तार आरंभ किया सबसे पहले उन्होंने पांच प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की उस अज्ञान को देख करके उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई ब्रह्मा जी के मन में और उनको लगा कि यह ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने उस भाव में देह का त्याग करके पुनः स्वस्थ चित्त से भगवान का ध्यान किया और जैसे ही भगवान का ध्यान किया उसी समय भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए सनक, सनंदन सनातन और सनत कुमार ये सनकादिक ऋषियों के रूप में भगवान का प्रथम अवतार हुआ बड़ी प्यारी बात है भगवान के चौबीस अवतारों में सबसे पहला अवतार संत अवतार पहला अवतार क्या है संत अवतार संतों के रूप में भगवान प्रकट मानो भगवान ने यह कहा भैया इन संतों को मेरे ही स्वरूप में दे कल ही ज्ञान बोध में मलुकदास की एक पंक्ति पड़ी उन्होंने कहा गुरु गोविंद अरु संत जन तीन हूं एक ही जान गुरु गोविंद और संत इन तीनों को एक ही मानो जो गुरु हैं वही गोविंद है और जो गोविंद हैं वही, है, है, वही संत हैं जो गोविंद हैं वही संत हैं जो संत हैं वही गुरु उन्होंने यहां तक का मलुकदास ने कि तीन नाम है ये ही भगवान ने प्रथम अवतार संत अवतार द्विभुज रूप में लिया चतुर्भुज रूप में नहीं लिया चार, चार स्वरूपों में अवतार लिया मानवाकार में अवतार लिया मानो भगवान ने यह बताया मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है और मनुष्य जीवन का फल क्या है प्रवृत्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है निवृत्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रवृत्ति माने बंधना और निवृत्ति मैंने छूटना बंधने के लिए नहीं मिला ये छूटने के लिए मिला महाभारत में एक जगह लिखा है प्रवृत्ति के मोक्ष धर्म परमर प्रवृत्ति के उपदेश की आवश्यकता नहीं है निवृत्ति के उपदेश की आवश्यकता है बहुत प्यारी बात समझने योग्य बात प्रवृत्ति माने गृहस्थ धर्म संसार का धर्म इसके उपदेश की जरूरत नहीं है व्यासी कह रहे क्यों ये तो परंपरा से सिद्ध है सिखाना पड़ेगा आपके, आपके पिताजी से आपने सीख लिया आपसे आपके लड़के उनसे उनके लड़के सीख लेंगे संसार का धर्म तो प्रवृत्ति परंपरा से सिद्ध है उसके प्रथक उपदेश की आवश्यकता नहीं है पर मनुष्य अपने असली लक्ष्य को भूला हुआ है भटका हुआ है बंधता जा रहा है छूटने का उपाय नहीं कर रहा है इसलिए आवश्यकता है निवृत्ति की कैसे छूटे ये बताने की आवश्यकता है प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं निवृत्ति की आवश्यकता है इसलिए महाभारत में लिखा है प्रवृत्ति पुनरावृत्ति ही लौट के आना प्रवृत्ति है और निवृत्ति पुनरावृत्ति ही निवृत्ति माने फिर लौट के नहीं आना ये निवृत्ति है भगवान में अनुराग होते ही निवृत्ति अपने आप हो जाती है। अपने आप में वृद्धि हो जाती शिवृंदावन विहारी लाल तो राम भगवान ने चार रूपों में अवतार लिया ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके ये भगवान वो तो यही समझ रहे थे हमारे बेटा है बोले तप करो सृष्टि का विस्तार करो भगवान तो निवृत्ति का उपदेश देने आए थे वो संसार बढ़ाने थोड़ी आए थे भगवान ने कहा पिताजी हम, हम तो केवल, केवल विरक्त, विरक्त रहकर, रहकर भजन ही करेंगे ये सृष्टि बढ़ाने के चक्कर में हम नहीं फंसेगे ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कैसे बेटा है हमारी बात नहीं मानते ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई और ब्रह्मा जी की भ्रुकुट टेढ़ी होती ही उनके गुरु मध्य से एक नील लोहित वर्ण का कुछ नीला और कुछ लाल तेज प्रकट हुआ और तेज प्रकट होते ही एक बालक के रूप में परिवर्तित तो हो गया उसी बालक को ब्रह्मा जी ने रुद्र कहा यत सोद वेग कहा। ततस्ताम अविधाती नामना रुद्र इध प्रजा तुमने जन्म लेते ही रुदन किया है इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा ब्रह्मा जी की के भवों के बीच से प्रकट हुए बहुत प्यारी बात है ये जो आज्ञा चक्र है गुरु मध्य इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं इस आज्ञा चक्र का अधिष्ठात्र देवता ही रुद्र है समझ रहे हैं रुद्र का निवास ही यहां है इसलिए रुद्र यहीं से प्रकट हुए शंकर जी से भी कहा तब करो और सृष्टि का विस्तार करो शंकर जी रोए क्यों दुनिया को शिक्षा देने के लिए भैया इस धरती पर मनुष्य रोने के लिए ही आता है रोना शुरू हुआ बचपन से बुढ़ापे तक रोने नहीं रोना अब भजन नहीं करोगे तुम मरते समय भी रोना पड़ेगा जन्म के समय बालक रोता है और घर वाले हैं। हैं। उस समय तो सब हंसे तुम्हें रोना पड़ा लेकिन मरते समय कुछ ऐसा साधन कर लो जीवन में कि मरते समय तुम हंसो और संसार तुम्हारे लिए रोए अरे महाराज बड़े महापुरुष चले गए ऐसी करनी कर, कर चलो और तुम, तुम हंसो जग, जग रोए शंकर जी भी भजन ही करना चाहते थे उनका मन नहीं था संसार बढ़ाने का पर उन्होंने सोचा कि पिताजी ने कहा कि तब करो सृष्टि का विस्तार करो हम तप नहीं करेंगे सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि भगवान ने तो कहा सृष्टि बढ़ाओ और जो होते हैं प्रकट होते वो यही कहते हम भजन नहीं करेंगे शनकादिक भी कहते भजन करेंगे बाबा जी रहेंगे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करेंगे ये भी कहते भजन नहीं करेंगे तब तो हो गया पर सृष्टि बढ़ेगी कैसे शंकर जी ने सृष्टि विस्तार किया तो सही ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी ने मने करके बस बस रह अब मत करो संसार को छोड़ने के दो साधन है एक साधन तो यह है कि पहले से लंबी डंडोत कर लो हाथ जोड़ लो एक साधन तो ये और दूसरा साधन ये है कि तुम संसार की दृष्टि में अपने आप को नालायक साबित कर दो बस फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा अपने आप लोग कहेंगे जाओ वृंदावन चले जाओ मलुपीठ में वहीं रोटी खाओ वहीं कीर्तन करो भजन करो तुम्हें हमारे अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं जब तक संसार के लायक बने रहोगे किसी भी स्वार्थ की सिद्धि संसार की जब तक, तक, द्वार तक, तक तुम्हारे द्वारा हो तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं हॉस्पिटल में पड़े हो तो भी आखिरी बयान दे जाओ यहाँ गूठा लगा जाओ यहाँ हस्ताक्षर कर जाओ और ये संसार को जिस दिन पता चल जाएगा अब ये हमारे किसी मतलब के नहीं, नहीं। उसी दिन कहने अब आप तो आपको अयोध्या जी ही रहना चाहिए अब आप तो आपको चित्रकूट में ही भजन करना चाहिए अब तो वृंदावन चले जाएगा एक, एक महात्मा हमारे गुरु भाई ही हैं, ब्रजवासी बालक वृंदावन के ही रामायण जी की कथा सुनकर घर छोड़ दिया बाबा जी हो औ एक महात्मा के साथ भक्त नेपाल चले गए वहां से लौट के आए बड़े दिनों में पिताजी उनके ब्रजवासी ब्राह्मण गौड़ ब्राह्मण थे आकर उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज बड़ा लड़का है घर में कोई कमी नहीं है वृंदावन के वृंदावन में है तो कोई काम हम करने के लिए नहीं कहें ये घर में ही रह के भजन करें महाराज जी बोले उनसे जाओ, जाओ चले जाओ वहीं वही भजन करना महाराज जी आप भी कह रहे हैं हम घर छोड़ दिए वहीं जाके भजन करो केवल भजन करोगे तो अपने आप उनकी आज्ञा मिल जाएगा प्रपंच करोगे तब फिर तो नहीं छूट पाओगे बस वो गए एक कमरे में अपना आसन लगा लिया सबेरे ढाई तीन बजे उठ जाते और अपने जाके जमुना जी स्नान कर आते राधा श्याम सुंदर राधा दाम उदर में मंगला करके फिर अपने कमरे में बंद हो जाते भजन करते फिर मैया जो है भोजन बना के थाली भीतर दे देती फिर थाली भीतर पा करके प्रसाद थाली जूठी बाहर किसका देते फिर अपना भीतर सोते चाहे भजन करते जो भी करते हूँ शाम को फिर दर्शन करने निकल जाते और फिर आके फिर सो जाते किसी से बोलना नहीं छालना नहीं महीना भर तो घर के लोगों ने सहन किया चलो भाई अच्छा है भजन करते हैं धीरे धीरे चर्चा अरे जवान जवान छोरा कचू काम धंधो करते नहीं बने अरे कचू नहीं सर वे तो कम से कम बाजार के साग ही ले आवे एक थैला लेके चलो जाए साग ले पिताजी बोले मैं दुकान पर बैठता हूँ कम से कम हमारे साथ दुकान पर बैठते मैं बुरा आदमी घर में कोई काम नहीं धीरे धीरे चर्चा चलने लगी अंत में घर वालों ने ही कहा आप हमारे लायक नहीं, नहीं। आपको आप है आपको जहां इच्छा हो वहां आप उ तुरंत उठाया सर सुदामा कुटी महाराज जी के पास आ ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जब तक दुनिया के लायक बने रहोगे छोड़ेगी नहीं छोड़ने का एक उपाय छूटने का ही एक उपाय यह है कि बस अपने आप को नालायक सिद्ध कर दो बोलो भगवान भक्त भगवान की शंकर जी ने ऐसी आज्ञा का पालन किया कि ब्रह्मा जी ने कब बस बस अब कभी सृष्टि विस्तार मत करना भूत प्रेत पिशाच, बेताल करनाताल पूनायक आदि की ऐसी भयंकर सृष्टि की ब्रह्मा जी बोले बस बस स्वस्थ रहो हम सृष्टि बनाते चले जाएंगे तुम्हारे रुद्रगण सब सृष्टि का सफा करते चले जाएंगे अब हमारी समझ में आएगा तुम संघार के देवताओ बोले तब क्या करें बोले अब भजन छोड़ के दूसरा काम मत करना कैलाश में बट वृक्ष के नीचे रहो और वहीं प्रेम से केवल राम राम करो शंकर जी यही तो चाहते थे कि हमको पिताजी द्वारा न कहें संसार बढ़ाओ भजन करो यही आज्ञा दे रहे बस भजन करने लगे आह तुम अपनी राम राम दिन न रा मेरा तभी रे आती सागर जपा अनंग अरा आशा करे ऊपर हूं अनंत गराथी आशागर वाला रास्ता है नहीं हम केवल भजन करेंगे जिसे कर लिया दूसरा शंकर जी वाला रास्ता है ऐसा काम किया कि पिताजी ने खुद ही कह दिया जाओ भजन करो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है क्या करें तब श्री ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि का और अधिक विस्तार किया दस पुत्रों को अपने मन के संकल्प से प्रकट किया मरीचि अंगिरा पुलस्त वशिष्ठ दक्ष और मरीची श्री नारद जी महाराज नौ पुत्रों ने गृहस्थ धर्म का निर्वाह किया उनसे सृष्टि का विस्तार हुआ और दसवें पुत्र नारद जी ये परम विरक्त हुए अहो नारद धन्यो विरक्ता छाया से महर्षि करदम को प्रकट किया और कहा कि तप करो और सृष्टि का विस्तार करो कर्दम जी ने तप किया और मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ उनका विवाह हुआ भगवान ने प्रकट होकर करदम जी को दर्शन दिया और कहा तुम्हारा विवाह मनु पुत्री देवहूति के साथ होगा नौ कन्याएं जन्म लेगी और दसवीं संतान के रूप में स्वयं मैं अवतार ग्रहण करूंगा नौ कन्याओं ने जन्म लिया और दसवीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान कपिल भगवान ने, ने करदम जी को भी सन्यास धर्म का उपदेश दिया और अपनी माता को भी अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया भक्ति योग का उपदेश की आरती गाओ, ओ तमतीगा गौ प्रयादमारिगा आस पास सखिया सुख देनी, आस पास सुख देनी। सजनव सात श्रीार सुनेनी सजनव सात श्रीकार सुनेनी बीन सितार लिए पिक बनी बीन सितार लिए पिक बनी सुराग सुनाओ रिया प्रियतम किया गौरितिया प्रियतम किया अनुपम छवि छविधर दंपति राजत अनुपम छवि धरितम पट रात नीलमीत पट भूषण भ्रत नील पट भूषण भ्रत जत निरखत अगणित रति पति लाजत निरखत अगणित रती पतला जान को पढ़ल पाओतम किया गौ पाऊरियातम कि नीरज नैन पलित वन में अरुडी अरुणिमा सुखी अधरन में कार गुमारे गुल वन में नैनो अरुझी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ गौ गौरी प्रिया प्रियतम क्रिया गंचन धार सवारी मनोहरे करंचन धार सवार मनोहरे कृत कपूर सुब पाति ज्योति करे कृत कपूर शुभ पाति ज्योति मुछल चवल रे हे रामेश्वर मुर्ल चवल रे हे हर सुमन पर साहुरी प्रिया प्रियतम की आरती आदिगा हर शिसुमन पर साौरी प्रिया प्रियतम की आरती आरतीगा गौ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती आरतीगा गौ गौरी प्रिया प्रियतम की आरतीगा जो हो शांतिरंदक्षण सन्धि पृथ्वी शांति रावा शांति शांति वनस्पतया विश्वे देवा शां ब्रह्म शांति सर्वगुम शाति सामा शाति रेरी जग्न जगमे सन्देवास्ता धर्मा प्रधान्या सन्ना देह महिमाजन पूर्व श्यास ना सुगंधपुष्प्पा यहां कालोद्भवा च पुष्पाजलिर्मया दत् धर्मा सन्नाते नाक्र पूर्वे संति देवा। नाना सुगंध साना सुगंधपुष्पा यहां कालोदाजलिर्मया दौ